गुरु पद वंदे गुरुपद्वंद भक्तबिंद समसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नीता नंदसहोदित श्रीनंदनंदन वंदे राधिका का चरणोद गोपीजन सामूतम बिंदव मनोहर बांचाकतरुवश किसीध्यव पति पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम मूक पंगो लंघायत गिरी यम वंदे परमाधव बृंदावई तुलसीदेवैपिया वैकेशवश कृष्णभक्तिपदे दे देवी सत्व नमो नमः नारायण नमस्कृत नर चईवन देवी सरस्वती तथोज मुदीरे संकेतने कृष्ण कथोपदेश गौरीपात्र प्रकाशने रक्त गुरु भक्ति युक्तो भक्ति प्रमदा जगोदबरण्य धेयम सदा दूहम तेस्प शिव भीरी तम शरण्यम भीताति हम पनुतपालदीपूत वंदे महापुरशते चरण स्तक्ता दुस्तज सुपीतराजक्षी मया मे गित वंदे महापुरशते चरण यल्लवनखचंदमि छटाया विस्फुित किपवधु स्वदर्शी पूर्णाग्रसागर सारमूति साराधिकमी कदा कृपा कौत श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनतानंद सियाद्वैत गाधर शिव भक्त गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम, राम हरे अजानुमंबितुजौ कनका बतेतन कमलायुताक्ष विषाबर दिज बरुगधधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करू करुणूता प्रणमसुरूय श्री कृष्ण करुणारणव लोकनाथ जगच्चु शिशुक तमुपाश्रय तमादेव पुषोपुराण तमालवर्ण सुवार संसारसमुद्रेत भजामे भगवतो स्वूप बागी सजस्व बदने बागस्वनी लक्ष्मीजस्वी यस हृदय संवीर तंग सिंहमहम भजे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे अमित संकुले स्वभाव दुर्गंध स्वभावुर्गंध विनिंदतारे कलेवरे मूत्रे भाविते रमंति मूढ़ा विरमती पंडिता श्रीशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामीपोपाजी ने बताएं अगर हमारा जिंदगी में कोई सहारा नहीं है हमारा रक्षा करने वाला कोई नहीं होता तो हमारा हालत क्या हो जाता कौन जाने बचपन में जब पैदा हुआ था तब पिता माता सब रक्षा किया फिर आगे चल के जब अनुभव हुआ कि भजन करना चाहिए तब तो स्वर्णागति का प्रश्न आता है और यही बात को साबित करने के लिए पोपा जी ने बताए भजन मार्ग में चलते समय पल पल में हमारा पदस्खलन हो सकता है इसलिए हर वक़्त हमको सहारा का जरूरी है हर वक़्त हमको सहायता करे ये गुरु वैष्णव हमको सहायता करते हैं हर वक्त और नहीं तो हमारा भजन का कुछ अनुभव नहीं हो सकता चैतन्य चरिता में तुम्हें बोला हुआ है लिखा हुआ है ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज अनंत ब्रह्मांड भ्रमण करते करते कोई जीवात्मा किसी सौभाग्य से पूर्व कोई सुख सौभाग्य से गुरु वैष्णव का साथ उसका भेद हो जाता है और इसके द्वारा ही वो भक्ति लता बीज को प्राप्त होता है और भक्ति लता इससे बोला है भक्ति में कुछ भी आगे जाना है तो जैसे एक लता को आप लता का बीज बोया तो उसका लिए आपको एक सहारा देना जरूरी है लता किसी लता वृक्षों को आप लगाओ जमीन में तो इसके लिए एक सहायता एक लकड़ी चाहिए किसी डंडा दे दो तो क्या करें उसके सहारे धीरे धीरे ऊपर चलेगा इसका ही बात चैतन्य चरित मित्र में बोला हुआ है ब्रह्मांड भूमित कोनो भगवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज माली हो बीज करे रोपन शवन कितन जले करे सेचन चौन उपाजिया उपजिया बारे लता ब्रह्मांड भेदी जाए तदुगरी आपका जो वैकुंठ है वैकुंठ का ऊपर जो गोलोक वृंदावन वहाँ कृष्णचरण कल्प विक्ख उसमें आरोहन करता है अर्थात भजन मार्ग में पल पल में हमारा सहायता का जरूरी है नहीं तो हमारा भजन होता नहीं भक्ति लता बीज बोला गया शिलहुपाध जी बचपन में एक बुजुर्ग के साथ किसी गुरुजनों के साथ जा रहा था कलकत्ता का रास्ता से बेलगेशिया जगह का नाम है और जाते जाते अचानक देखे ये वेटनरी हॉस्पिटल पशु हॉस्पिटल का उधर से वो तो जानते नहीं वो देखे किसी जगह से चिल्ला बहुत चिल्लाता है किसी घोड़े बहुत जोर चिल्ला रहा है इतना दो चिल्ला रहा है कि मानो कि उसको कोई खून कर रहा है तो फोपा जी ने धीरे आगे चला और फिर देखे दो पाँच बड़े बड़े आदमी ये घोड़े को पकड़कर उल्टा कर दिया करके इसके पैर का मरम्मत कर रहा है कुछ हुआ है ऐसा पैर का कटाई और पट्टी सब कर रहा है लेकिन वो घोरा इतना चिल रहा है चिल्ला रहा है कि मानो कि उसको मार डाला तो बचपन में पोपाज का उम्र था कि सात साठ साल होगा पोपा जी जाते हुए बताए मतलब तब हमको एक शिक्षा आया बड़ा आश्चर्य क्योंकि आविर्भाव से ही तो भक्ति ठाकुर जैसा महाजन है उनका ही तो साथ पालन पोषण अरे तो दोनों ही नित्य पार्षद है पोपाजी ने बोला इससे हमको एक शिक्षा मिला आगे चल के पोपा वैष्णव जगत को उपहार दिए उपदेश उपाख्यान वो हमने लिस्ट में लिखा नहीं क्योंकि कितना लिखे सुनते सुनते हो जाएगा असली बात सुनते रहो सच्चाई को सुनो अगर सत्य बात को सुनने का इच्छा नहीं है तो कभी भी कुछ होगा नहीं तो इस समय प्रभुपा जी ने सुंदर आगे चल के उपदेश उपाख्यन में लिखे हैं जो ऐसे ही बद्धजीवों का ऊपर गुरु वैष्णव जो ऑपरेशन करते हैं उसका बीमारी को हटाने के लिए तब तो वो इतना जो चिल्लाते हैं जब मानो कि उसको कोई मार डाला लेकिन उसका भलाई के लिए कर रहा है लेकिन समझ में नहीं आता ऐसा ही हालत है उपाय कुछ नहीं है जो श्लोक दे के शुरू किया था उसमें क्या बोला अमिधपूर्णे कृमिकीट संकुल स्वभाव दुर्गंध विनिंदितांतरे कलेवरे वरे मुत्रत्रत्रे पुरीष भावित रमंति मूढ़ा विरमती पंडिता ये जो शरीर है ये शरीर जो है ये बना हुआ है रक्त मांस और ये त्वचा और हड्डी ये सबसे इसका अंदर में जितना सारे टट्टी पेशाब आदि दुर्गन्ध दूषित तो चीज है इसका बारे में कुलूशेखर जी बड़ा दुख के साथ बताएं फिर भी इसी में इसी शरीर को ही हम बोल के अपना अनुभव होता है इसमें अभिमान किसी भी हालत से जाता नहीं और महाराज बाकी क्या है स्वभाव दिन दुर्गन्ध विनिंदतांतरे कले वरे मूत्र पुरीष भाव थे इसके इसी से ये शरीर को शरीर से ही रमन करता है मूढ़ो व्यक्ति जो लोग एकदम मूरख है इसी इस शरीर को ही हम समझ के बैठे हैं इसके अभिमान चढ़ा के बैठे हैं पंचम स्कंद में आलोचना आए देखोगे कैसे रुहुगन को जरो भरत जी कितना सुंदर उपदेश दिए हैं इतना सुंदर उपदेश दिए हैं चैतन्य महाप्रभु बैठ के गदाद पंडित जी का पास एकांत रूप में सुनते थे प्रहलाद चरित्र धुव चरित्र हर वगत सुनते थे बैठ के एकांत में बड़ा अस्साधन की चीज़ है जो भी है ये कुलूशेखर जी लिखे हैं जे ये शरीर को अहम ममोबुद्धि लगा लगाकर अभिमान लगाकर इसी से रमन करना चाहते हैं और जो वास्तव पंडित है जिसका तत्वज्ञान अनुभव हुआ गुरु वैष्णवों का की वास्तव मिला वो लोग ये सब चीज़ में बिल्कुल ध्यान नहीं देते रमन नहीं करते काल चर्चा करते करते यहाँ तक आया था जे कौपे आपका देवाहोसी जी का कन्या आविर्भाव हुआ कोई हैं है, कन्या पैदा हुआ और उसके बाद जब करदम ऋषि जाना चाहे तो उस समय ने बड़ा दुख के साथ बताए रोते हुए तो आप तो जाएंगे लेकिन आपका तो वादा था कि कोई पुत्र आविर्भाव हो तब तो अब जाओगे लेकिन अब ऐसे कैसे जाओगे तब कोपिल जी यदम जी इनका अनुभव आया कि भगवान ने बताया था कि हम ही तुम्हारा घर में आविर्भाव होंगे शांख योग तत्वों को उपदेश करने के लिए तो कोपिल जी महा देव, देव आपका करदम ऋषि जी ठहर गए हैं उसके बाद धीरे धीरे हम लोग देखा जो कोपिल जी महाराज का आविर्भाव हुआ थोड़ा रह गए वो उसका बाद देखा जो कपिल जी महाराज का आविर्भाव हुए इसके बाद करदम जी करदम ऋषि तो उस संसार से छुट्टी लिए जब आ गए भगवान आ गए शांखों जोग को उपदेश करने के लिए तब तो वो चले गए संन्यास करने के लिए भगवान भी उन्मति दिए ठीक है अब जाओ अनुभव करने के लिए इसके बाद कोपिल जी तो साक्षात भगवान हैं जो प्रकृति पुरुष शांख को उपदेश करने के लिए करदम ऋषि का घर में आविर्भाव हुए इस समय आपका ये जो पंचविंशोध्याय है कपिल जी महाराज का पास देवाहुति देवाहु थी को छोड़ के गए कि उसलिए गौतम ऋषि बोले कि ये जो साक्षात भगवान आए हैं जो, सांखो जोग प्रकृति पुरुष जो को जगत में स्थापन करने के लिए तब इससे ही आपका ज्ञान प्राप्ति हो जाएगा और है सन्यास लेके कोई जाए उसका पहले पत्नी को पुत्र का अधीन करके जाए नहीं तो सन्यास लेना मुश्किल हो जाता है तो यह जो है देवाहूती जी या मैत्री जी बताए पितरी प्रस्थिते अरण्यम मातु प्रिय चिकित्सया तस्मिन बिंदु सरी अबात्सित भगवान कपिल कपिल पिता जब सन्यास लेके चले गए उस समय बिंदु सरोवर के तीरे भगवान कपिल जी वहाँ तत्व तो तो मार्ग प्रदर्शन करने के लिए ये देबाहुति जी का जो प्रश्न है इनका धीरे धीरे उत्तर दिए देवाहुति उबाचो देवाहुति जानते हैं ये मेरा पुत्र है फिर भी अनुभव हो गया ये मेरा पुत्र तो है लेकिन ये भगवान है साक्षात पुत्र बुद्धि होने से तो ज्ञान तो तो कैसे ले देवाहुति उचो देवाओते प्रश्न करने लगे निर्विन्न नितर भूमान निर्विन्न तर्शनातर भूमान जेनो तर्शना जिन संभाषन प्रपन्यांधम तम प्रभु निर्विन्न नितर भूमिंद्रिय जेनो जिन संभाषन प्रपण्य अंधम तमहा प्रभु अभी प्रभु बोल रहे हैं पुत्रो तो नहीं बोला अब प्रभु बोल रहे हैं हे प्रभु ये विषय का भोग करते करते हम एकदम शेष हो गया प्रापन्या अंधम तमहा प्रभु विषय का साथ जब संबंध जोर लेता है जीवात्मा तो धीरे धीरे वो किए अंधेरा में डूब जाता है उस दिन बताया था एक श्लोक भागवत से जो जीवात्मा का स्वरूप में कोई संसार बोल के कोई चीज है नहीं करना शया ना मनोरथे निया जो श्लोक बताया था यहां उस दिन व्याख्या किया था ये जो जीवात्मा का स्वरूप में कोई संसार नहीं है भगवान का विमुख हो जाने का कारण संसार पैदा होता है भगवान का विरूप होने का कारण संसार उसका अंदर में संस्कृति हो जाता है यह भी बताएं देवाहुति जी निर्विन्न निर्दरंग भूमान असत इंद्रिय हमारे जो असत इंद्रिय हैं इंडिया के द्वारा विषय भोग करते करते अब हमारा ऐसा हालत हो गया कि इसका संभाषण करते करके इसका साथ ही संबंध करते करते विषय का स्वाद हम प्रपन्न प्रपन्यांधम तमहा प्रभु तमो अंधेरा में गिर गया अब क्या किया जाए तस्सो तमसो तमसो अंधस्व अद्यो पारगम सचक्षुर्जन्मनामंत्रे लब्धम मै मे जो जद्दो भगवान पुंसाम ईश्वर व भगवान किलो लोकोस्व तमस्सा तमस्यांधस्व चक्षु सूर्य इबोदिता भगवान जब प्रकोट होते हैं अभगवान जब भागवत जी महापुराण रूप में उदित हुए हैं भागवत सूर्यो तो जगतवासी के लिए ये चित्त सूर्य है इसमें ज्ञान की आलक लेने का सुविधा हो जाता है ऐसे जो प्रश्न किए धीरे धीरे ऐसा हमको उपदेश आप करो हम शरण में गया आपका ताम या त्वा गता हम शरणम शरण्यम सभृत्तो संसार तरोरम जिज्ञासया हम प्रकृति पुरुषस्व नमा सदर्म विदाम वरिष्ठम हे प्रकृति और पुरुष ये दोनों तत्व को जब तक जीवात्मा नहीं समझते हैं तो प्रकृति का जो क्रियाक्रम है इसको अपना क्रियाकर्म प्रकृति का जो गुणावली है सतोरजोतमो ये सब गुण ये अपना अंदर में ऐसे घुस जाता है कि लगता है हम ही कर रहे प्रकृति प्रकृतिक क्रियामानी गुणों कर्म अवशह प्रकृति क्रियामानन गुण एवं कर्मों के द्वारा अपना दृष्ट के द्वारा और प्रकृति का गुण के द्वारा जीवात्मा अवश्य हो जाता है विवश हो जाता है और अच्छा बूढ़ा इसको आलिंगन करते हैं इसी का ही नाम संसार है। तमाम दुनिया का जितना समस्या है इस समस्या को इकट्ठा करके एक जगह छोड़ दो इसका ही नाम संसार है तमाम समस्याओं का विनाश किया जाए इसी का नाम है संसार अतः महाराज यहां बताए कि हम क्या करें इस अवस्था में प्रकृति एवं पुरुष के जान, जानने का इच्छा जब नहीं हो तब तो कोई सुविधा नहीं हुआ आज संसार का अंधेरा उन्मिलनकारी हमारा जो अंधापन है इसको उन्मिलनकारी आपको तो आपको सामने मिला है आप, आप आपका ज्ञान कुठार के द्वारा हमारा अज्ञान को जड़ से उखार के फेंक दो तब तो आपका वास्तव कृपा है अभी भगवान उपदेश कर रहे हैं भगवान कपिल जी कह रहे हैं योगो आध्यात्मिक हो पुंसा मतो निश्रेय सो में अत्यंतो पर दुख स्वच जाते सुख और दुख का निवृत्ति होता है सुख सुख दुख तो आगवा पाहीना गीता में बताया ये सुख और दुख जो है आगम पाए जाते आते हैं जे ही संस्पर्शजा भोगा हा, जे ही संस्पर्शज भोगहा ये जो संस्पर्शजा भोग ये जो आपका इंद्रिय के द्वारा अनुभव होता है इसमें बुद्धिमान व्यक्ति रमन करते नहीं छोड़ देते हैं सुख और दुख का निवृत्ति घटे सही आत्मविष्क जो जीव का जो सर्वोत्कृष्ट और मंगल साधन बोलके हम सोचते हैं ये सुख का दुख जो आगमोपाई आते जाते हैं इससे इससे एकदम मुक्त होना चाहिए तभी भगवान का जो कथा है भगवान का अनुभव है आ सकता है और आप पहले भी बताया था मनो एवं मनुष्वानम कारण बंधन मोक्ष ये मन ही है मन ही आपका बंधन की कारण है और ये मन ही आपका मुक्ति का कारण बन जाए मन का अंदर जब विषय प्रविष्ट हो के आपको पीड़ित करता है तो आप दुखी बन जाते हो और विषय से बिल्कुल मुक्त हो जाए सत्संग के द्वारा इसको इसी मन के द्वारा आपका भगवत अनुभव तत्व अनुभव संभव है नहीं तो संभव नहीं अत दुस्संग मुत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान दुस्संग दुस्संगमुसृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमानः सन्त एव अस्व छिंदी मनोव्यासंगति भी अतए बुद्धिमान व्यक्ति असत्संग को छोड़कर सत्संग करते हैं सत्संग के द्वारा क्या होता है न संत एवं अस्वच्छिंदंति मनोव्यासंगम उक्ति भी अपना दिव्य प्रवचन के द्वारा अपना जो भजन किया हुआ अनुभव है ये अनुभव के द्वारा दूसरे का हृदय का अविद्या ग्रंथि जो है उसको काट सकता है और विषय का हिदाय में अर्थात मन मन के अंदर प्रविष्ट प्रविष्ट होना ये बड़ा आश्चर्य की बात है हंस गीता में ये सब है यहाँ आप बताया था उस दिन ब्रह्मा जी को चतुषण ने प्रश्न किए थे जे मन के अंदर विषय विषय के अंदर मन कैसे प्रविष्ट हो जाते है? क्या बात है कैसे हो रहा है ये अंतकरण जो है आपका ये अंतकरण का गठन क्या है मन बुद्धि चित्तो अहंकार मन बुद्धि चित्तो अहंकार ये लेके आपका जो सूक्ष्म शरीर है ये जो मोटा शरीर है खित्री तेज मरो उद्बम ये जाने का बाद भी आपका रेहा नहीं है मुक्ति नहीं है इसका बाद आपका सूक्ष्म देहो रहे इसको जब रैप्चर कर सकोगे भजन के द्वारा तब तो आपको ये जगत से मुक्ति मिलेगा नहीं तो मिलेगा नहीं ये जो सत्संग के द्वारा संतो एवं अश्व छिंदंति मनोव्यासंग उक्ति भी उक्ति मैंने प्रवचनादि भी अपना अपराखिक दिव्य प्रवचन के द्वारा अनुभव के द्वारा स्वरणागत तो जो जन है जो अपराध नहीं किया है इनका चरम मंगल हो सकता है पोपाध जी ने बहुत बार बताई ये बात बहुत अपराध अगर हो जाए गुरु वैष्णव चरण में तो जितना भी प्रोपाध जी का कथा हम निकाल करके दिखा देंगे महामहापुरुषों के पास हमारा हरिकथा सुनने का बाद भी हमारा मंगल नहीं होता इसका कारण क्या है इसका उत्तर चैतन्य चौत्य में तो भद्रिया है ताते जानी अपराध अच्छे प्रचूर इसका मतलब है अपराध ऐसा भरपूर है जो अपराध की जगत का जो कथा हृदय में असर नहीं फेंक सकता संभव नहीं और यहां प्रभुपाद जी ने बताए महामहागुरु तैयन गुरु वैष्णव का पास भी हरि कथा सुनने के बाद अगर अपराध रहे कोई फायदा कभी अपराध क्षमा हो तो होगा विश्वनाथ चौकवती वाह हम क्या करें अब तो उपाय भी नहीं है जितना सारे गोस्वामियों का विचार है हम चाहते हैं प्रभुपाद जी का ये विचार था प्रभुपाद भक्त ठाकुर सारे उनका किताब निकाल कर धीरे धीरे देखो भले सारे तुम बंद करो बड़के जो वैष्णवों का जो गोस्वामियों का विचार है इसको विचार करने बैठो तो सारे समाधान हो जाएगा जब तक गोस्वामी गोस्वामियों का विचार को आप नहीं विचार करोगे गुरु वैश्व का अनुग्र में तो आपका फिनंशियल पोजीशन या मानीटरी जो भी है आपका मैन पावर मानी पावर जितना भी हो इसमें आपको समाज में आपको प्रतिष्ठा मिलेगा कोई कुछ दिन के लिए लेकिन सॉरी छूट के छूटने के पास इसका कोई वैल्यू नहीं है लेकिन ये बोले कहाँ हम बोले कहाँ एक जगह नहीं है जहाँ हम बोले मुश्किल हो गया पोपा जी ने आशीर्वाद करके बताएं देखो रूप रघुनाथ के अकवित्व तो कथा जगत में सुनने वाला बहुत कम है नहीं है बोलने में ठीक है फिर भी निराश नहीं होना बड़ा उत्साहों का दाद हमारा आशीर्वाद रहा बड़ा उत्साहों के साथ रूप रघुनाथ का प्राकृत जो वाणी है ये सच्चाई को स्थापन करो आचरण के द्वारा और बोलते चलो यहाँ तक तो कि एक दो यहाँ तो कि एक दो चार आदमी का भी मंगल हो जाए वास्तव वो भी काफ़ी है मेरा गुरु को बहुत सारे भक्त लोग कभी कभी कहते थे महाराज आप इतना लिखते हो दिन रात कौन पढ़े पढ़ने वाला कौन है ऐसा बोलते थे इतना बड़ा महापुरुष को वो रात जाके लिखते थे बड़े बड़े सब ऑफिसर रुक जाने का टाइम सतीश मुखर्जी रोड कलकाता में ऊपर जाके दर्शन करके उनका थोड़ा थोड़ा वाणी सुन के फिर चले जाते थे थोड़ा प्रसाद भी गुरुजी देते थे और बोलते थे महाराज दिन रात आप लिखते हो कीर्तन कहत कौन सुने कौन पढ़े सब, तो गुरुजी जी मुस्कुराते बोलते थे देखो ये प्रभुपात जी गुरुवर्गो का आदेश है हमने तो अपना सेवा किया हम जानते हैं कि ये लेखा को जगतवा हर आदमी नहीं पढ़ेंगे कभी कोई आदमी पढ़ लेगा गुरु बोलते थे एक आदमी अगर पढ़े तो आप पढ़ के उसका जिंदगी चेंज हो जाए तो मेरा जो है परिश्रम सार्थक है ऐसा विनम्रभाव उत्तर देते थे एक आदमी का भी जिंदगी चेंज हो जाए तो हमारा परिश्रम सार्थक है और हम तो आदेश है गुरुवर्ग का पौपा जी कलम दिए हैं गुरु जी हमको बोले आदेश किया हम भी लिखते हैं किसी का कानों में गया किसी का कानों में नहीं गया तो हमारा हमारा कर्तव्य तो है बोलना बोलना है हम तो कई थिएटर जाता दिखाने के लिए बैठे नहीं कखोर आए खूब मजा करे ऐसा लिए नहीं तो पोपा जी ने बताए और रूफ रघुनाथ का बात आप बोलते चलो ये भी हो सकता है दुनिया में कोई आदमी एकांत में रो रहा है सच्चाई को जानने के लिए सब आदमी सच्चाई से पड़े हैं ये तो हो ही नहीं सकता को, को, कोई कोई आदमी तो रहेगा तो एक आदमी अगर उसका सुनकर चेंज हो जाए तो अच्छा कोई कोई शिष्य ब्रुवो वो तो नाम का शिष्य है शिष्यों का लक्षण है महाराज बोका बात ये है कि जब पूरा गोस्वामी का गोस्वामी लोगों का जो सिद्धांत तो है पूरा तमाम आप हृदय में धारण करो तो आपका आंखें खोल जाएगा तब आप देखोगे जो महाराज क्या बोल रहा है इसका आगे कभी भी हमारा ये बात है अच्छा नहीं लगेगा तो जब हरी कथा बोलते थे महाराज थोड़ा प्रसाद आके हाँ देते प्रसाद हाथ में देते थे और थोड़ा कथा बोलते थे किसी शिष्य प्रभुओं ने वो जो ऑफिसर लोग जा, जाने का बाद बोलते आप क्यों इन लोगों का सामने इतना बात बोलते हो वो क्या भजन करेगा क्या क्या फ़ायदा है इतना समय खराब करते हो क्या फ़ायदा है तो महाराज जी बोलते थे देखो महाराज जी गुस्सा नहीं होते थे वो अज्ञान है ऐसे बात करते हैं करने तो हैं महाराज जी जब कीर्तन हो गया महाराज जी कथा बोलने बैठे सारे उठ के चले जाते तो उसमें महाराज जी के आचार्य का पास से सब इस्तीफा दिया क्या करें है उसका उपाय नहीं है <laughs> तो बात ये है तो महाराज जी बोलते थे देखो ये जो हमारा जो हरी कथा है ये कभी बेकार नहीं जाने वाला तुम ऐसा नहीं बोलना हम बेकार उनका गुस्सा इन लोगों का पास हम बेकार कथा बोल दिया ऐसा नहीं ये लोग आज दिखा नहीं ले पाया लेकिन हमारा ये कथा कभी विफल नहीं जाए इसी जन्म में या तो अगले जन्म में इसका संत महात्मा का मुखारोविंद जो सुनोगे वो रहेगा इसी को सुकृति बोला जाता है सुकृति क्या है सुकृति दो किस्म का है एक भौक्तिन्मुखी सुकृति एक भोगोन्मुखी स्वीकृति जितना सारे सुकृति आजकल के का जमाने में हो रहा है सब भोगोनमुखी सुकृति एक एक करके प्रमाण दे तो पागल हो जाओगे सेवा करने का जो इच्छा है ये हर कोई का अंदर नहीं पैदा होता बड़ा सौभाग्य से होता है अंतर से सेवा का भाव नहीं तो क्या होता है वो भोगोनमुखी सुकृति हो जाता है जो सेवा करोगे उसमें भोग आपका बढ़ते चलेगा इसी जन्म में अगले जन्म में समझा न मेरा बात भोगोन्मुखी स्वीकृति सुकृति तो हो रहा है जरूर लेकिन ये भोगों में आपको फेंक देगा और भक्ति मुखी स्वीकृति आपको वास्तव भगवान का सेवा में नियोजित करे दोनों में फर्क है आप विश्वनाथ चक्रवर्तिवाद जी ने बड़ा कष्ट करके ये सब लिखे हैं अब कौन फर गोस्वामी जिन्होंने जंगल में बैठ के देखो रूपू गोस्वामी जी हैं ये कदम आप जानते हो गया ना कदम ये आपका जो नंद नंदी नंदग्राम में जो कदम कदम रिख्खों का पेड़ है जहाँ रूपू गोस्वामी बैठ के लिखते थे बैठ के जारा का मौसूम इतना सारे पत्ता इकट्ठा किया और पत्ता को जलाते थे और बैठ के ताल पत्ता में लिखते थे लिखते थे और जब आग बुझ जाए थोड़ा बहुत पत्ता उसमें डाल दे और वो फिर लिखते थे इतना खून पसीना बहा के गोस्वामी लोगों ने जो किया है करोड़ों करोड़ों जन्म में हम उसका कोई कोई शोध नहीं देख सकते पहुपाक जी चौबीस घंटा में कितने घंटा लिखते थे प्रवचन करते थे ये आप बोले तो आपको गप लगेगा कितना सारे लेखनी गौरियामठ में जब थोड़ा हंगामा हुआ था कितना सारे लेखा प्रभुपात जी का जो प्रकाशित नहीं हुआ था उसको लेके बदमाशी करके सारे नौका करके गंगा का अंदर फेंक दिया पहुपात का ही शिष्य है नाम का शिष्य है बाद में तो बहुपात को छोड़ दिया इतना सारे परिश्रम का लेखा नौका इतना सारे लेखनी सारे चोरी करके सब लेके सब लेके गंगा का बीच में गया और सब फेंक दिया तो महापुरुषों का विरुद्ध में बहुत आदमी जाता है बहुत आदमी ज़्यादातर आदमी जाता है या तक कि प्रभुपात जी ने बताया है बद्धजीव स्वाभाविक रूप गुरु वैष्णव का विरुद्ध में ही जाएगा अनुकूल काम नहीं करें कहते समझ नहीं पाता है ना उसका जो दोस्त है सच्चा दोस्त समझ नहीं तो विश्वनाथ चक्रवीद जी लिखे हैं हृदय में धुली लेप धुली लेप धुली लेप लेप मतलब जानते हो एक शीसा एक शीसाओ का पास धूली गिरा है तो धूली गिरा है आपका शीशा में देखो तो नजर नहीं आता तो धूला को धूली को साफ कर दो तो दिखाई पड़ेगा लेकिन अगर करदम लेप करदम लेप बने कादा, मिट्टी कादा उसका ऊपर पड़ गया उसमें तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा तो उस कादम लेप विश्वनाथ चौक कैसा दिया देखा धूली लेप हृदय का स्थिति कैसा कैसा होता है धूली लेप करदम लेप है प्रोस्तर लेप पत्थर हो गया पोस्तर लेप उसके बाद, बाद बज्रोलेप वज्रोलेप माने ऐसा हालत हो गया उसी में भक्ति का कोई प्रसंग आ ही नहीं सकता पोपात बोले जो तीव्र हरी कथा के डीनामाइट पोपाध का भाषा है तीव्र तीव्र हरिकथा का डीनामाइड बास्ट करो ऐसा बास्ट करो इधर क्रैक हो जाए पोपाध का भाषा है पोपाध का भाषा है बोले तीव्र अपराखित हरिकथा का डीनामाइड बास्ट करो हम कोई आपको मजा दिखाने के लिए बैठे नहीं कोई सारकास, कोई जिम्नास्टिक कोई नाचना कूजना दिखाने के लिए बैठे नहीं ये सब लेने वाला आदमी बहुत कम है देखोगे बड़ा बड़ा ज्वेलरी शॉप है बड़ा बड़ा ज्वेलरी शॉप इसमें दिन में दो चार कस्टमर आता है और आप तेल लेने जाओ मसाला लेने जाओ हल्दी लेने जाओ इसमें कितना भीड़ होता है ये नियम है नियम है जो जो जितना बड़ा कीमती चीज है उसका ग्राहक लेने वाला बहुत कम है ये स्वाभाविक रूप तो कर्दम लेप उसका बाद प्रस्तल लेप उसका बाद वज्रोलेप वज्रोलेप वज्रोलेप का ऊपर क्या मारोगे आप <laughs> पोस्तल उपाधी ने बनाया हरिकथा का डीनोमाइट फेंको फेंकते फेंकते पत्थर तोड़ जाएगा फिर उसका बाद सफा हो जाएगा हो सकता है। अभी एक प्रश्न हम उठाना चाहते इसपे समाधान करे उसमें सुविधा होगा जो ये जो अंतरात्मा का जो गठन है ये जो आपका सूक्ष्म शरीर है दिखाई नहीं पड़ता अंतर में है बड़े मजे की बात है बोले क्या गप बोलते हैं हमारा ये शरीर कुछ नहीं है इसका अंदर जो असली है वो है आपका सूक्ष्म शरीर वो दिखाई नहीं पड़ता परम पूजा माधव गोष् महाराज को एक एक आदमी ऐसा प्रश्न करता था महाराज ने बहुत मजे में उत्तर देते थे बहुत मजे में बोले भगवान बोलकर कुछ है ही नहीं ऐसा बोलते थे तो एक दफ़े वही व्यक्ति आके परमप माधव गो सिंह महाज जलंधर में थे शायद जलंधर में थे और वो के भेंट किया और फिर बोले धनबद्ध किए और फिर महाराज हमारा मन खराब है हमारा मन आज अच्छा नहीं है वह बेकार की बात बोलते हो ना ना सच बोलते हैं हमारा मन खराब है आज है बेकार की आप बात बोलते हो आप ऐसा बोलना तो आपका शोभा नहीं देता ना सच्चा बोलते हमारा मन खराब अरे महाराज आप मन खराब है मन को अब देखे हो मन को अब देखे हो तो वो पागल बन गया मन को जो आप देखे नहीं हो मन का अनुभव आपका हो रहा है हमारा मन खराब है तो भगवान को आप देखे नहीं हो भगवान का अनुभव नहीं है ये आप कैसे बोल सकता जाओ संत गुरु वैष्णव गुरु वैष्णव का अनुगत तो करो तो आज नहीं तो काल आपका गोदी में बैठा देगा भगवान इतना क्षमता है एक मजाकल ये भजन नहीं कर रहा है लोग को दिखाने के लिए हमको बड़ा साधु बोले बड़ा जटाधारी दूध पीता बाबा एकाहि बाबा फलाहारी बाबा मौनी बाबा कोई वैल्यू नहीं है कौन किस कितना भगवान गुरु वैष्णव के लिए आत्म समर्पण किए हमारा अंदर में गुरु वैष्णव देखते हैं दे ये क्या करता है दिन भर रात उसका काम क्या है इसका कोई दूसरा कोई अपना कोई स्वार्थ का काम है कि दिन भर लगे हुए हैं कि एक जीवात्मा को हम इस जगत से निकाल दें हर वक्त इसका चिंता है लेखनी में प्रवचन में अपना चरित्र आचरण में ये नहीं कि लोगों को बोलते हैं वैराग्य अभ्यास करो आपने फूल माला माल लेके सब पीछे में रख दिया ऐसा नहीं ये कथा का प्रभाव नहीं होता एक दफे परम पूजवाद परम पूजवाद केशव गोस्से महाराज का उधर देवानंद गौरी जानते हो जाते हो आप के सब गोस्मारा बारंदा में बैठ के कोई काम कर रहा था इतने में दो चार शिष्य आए स्टेशन से उतर के सामने नवोदित स्टेशन तो आए गुरुजी आके धन्यवाद किए और गुरु आज धन्यवाद अच्छा बताओ अब बोले महाराज प्रचार प्रचार में भेजे थे प्रचार से आए तो महाराज जी मुस्कराते बोले बोले बोलो कैसा पुचार हुआ अरे महाराज क्या बताएं ऐसा सुंदर पुचार हुआ गुरु कि सारे रोग तालियां देना शुरू कर दिए एकदम सारे बेशम सारे ओड एकदम उछल पड़े तो केशव गुस्से माना गंभीर हो गया गंभीर होके फिर बोले तब तो तुम प्रचार करके नहीं आए हो अगर गौड़िया मठ का प्रचार करने जाओ तो सारे दुनिया विरोध हो जाएगा तुम्हारा तब तुम्हारा जो कथा है क्योंकि जीवों का जो भाव है इसको तोड़ने वाला है ना गोड़ियामठ का विचार क्या है गौड़िया मठ का विचार क्या है जो दुनिया का जो विचार है उसको तोड़ फोड़ के उसको सही रास्ता दिखा देना तो गौड़ियामठ का विचार बोलो तो आदमी गुस्सा हो जाएगा जरूर हो जाएगा इसमें कोई संदेह नहीं है केसव गुस्से तब तो तुम पोचर करके नहीं हो पुचर किया लोग विरोधी तब हमारा कथा में कितना लोग विरोध करता है हम स्थापन करता है तुम कैसा कथा बोल के आया है लोगों को तेल लगाने वाला कथा <laughs> ऐसा बोलते थे जो भी है ये जो अंतकरण है इफ जे मन चित्त अहंकार ये जो मन बुद्धि चित्त अहंकार ये जो चार है इसका अधिष्ठात देवता भी है मन का अधिष्ठात देवता ये जो आपका अनिरुद्ध जी है मन का बुद्धि का प्रद्युन जी बुद्धि चित्तो का वासुदेव अहंकार का संकर सब आपना अंदर भी एक ही भगवान का ऐसा ऐसा स्वरूप पकड़ के सब आपको आपका अंदर में है अभी बात होता है जो एक ही अंतकरण देखो बात ध्यान से सुनो एक ही अंतकरण है ये एक ही अंतकरण का चार किस्म का फंक्शन है अंतकरण एक अंतकरण एक है आपका अंतकरण हृदय अंतकरण एक है सूक्ष्म शरीर ये अंतकरण का चार किस्म का सेवा है चार प्रकार का अनुभव हो सकता है एक क्या है ये जो है मन है मन में जब देखो आप देखे हो कभी एक जलाशय में बचपन में तो हम लोग अक्सर खेला करते थे बचपन में गर्मी का सीजन है उस समय में ये जलाशय में जल तो एकदम स्थिर उसमें एक पत्थर लेके बीच में फेंक दे तो ऐसा करके तरंग उठ रहा तो उस उसके बच्चापन में तो अनुभव नहीं होता बड़े होकर अनुभव हुआ देखो जब पत्थर फेंका तब तरंग उठा तो आपका हृदय में जो अशांत भाव हर वक्त तरंग बने रहते हैं इसलिए विषयों का साथ आपका जो संस्पर्श हो जाए इसके द्वारा मन खुवित हो जाए इसमें तरंग उठता है यह मन आपका चंचल हो जाता है और उसी वस्तु को प्राप्त करे नहीं करे उसको ठुकराए कि अपनाए इसका विचार करते हैं बुद्धि इसका पुरंजन उपखन चौथा उपख हमको तो समय नहीं मिल रहा है ना इसलिए मुश्किल है एक आदमी रहे उसका साथ भी ये तो रह जाएगा कथा ऐसा तो कोई बात नहीं हजारों लाखों आदमी सुनेगा हम जाए तो।, तो बात यह है कि वहां पुरंजन उपखन आएगा पुरंजन का उपाख्यान में देखोगे कितना सुंदर ये जल्दी आएगा हम जल्दी चेष्टा करें तो ये जो बुद्धि है ये क्या करता है ये किसको शत्रु समझते हैं किसको अपना समझते हैं जिसका साथ अपना मिल जाता है इंग अंग्रेजी में एक कहावत है जो बाड्स ऑफ सेम फीदर फ्लॉक टूगेदर बार्ड्स ऑफ सेम फिदर फ्लॉक टुगेदर इसका माने हैं ये रजस्तम प्रकृतियों समशिला भयंती वही एक किस्म का जो चरित्र का आदमी उसका मुताबिक आदमी को ढूंढ लेते दोष बनाते हैं ये नियम है ये कोई दोष का नहीं है नियम है आपका जो स्वभाव है ना आपका सच्चाई का अनुभव थोड़ा थोड़ा हो रहा है तो आपको लगेगा तो महाराज तो हम ऐसा करें ऐसा ऐसा संग करें तो उसमें हमारा अच्छा होगा जब तक ये दुनिया में ज्यादातर साधु संघ नहीं हुए कोई भी मिनिस्ट्री कोई भी रिगल एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट रेक्टिफाई सिचुएशन हेयर कभी भी करोड़ों जन्म में संभव नहीं है ये बात को हम कहाँ बोले विश्व शांति संस्था बना के रखे हैं कितु तो लेकिन विश्व में अशांति फैले हुए हैं विश्व शास संस्था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बना है जेने भावें किसी का शास्त्र नहीं हो रहा है किस कारण है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन बने हैं क्या पृथ्वी में शांति आया क्यों नहीं आया भले जिसको तुम प्रेसिडेंट बन, बना के रखे हो वो बीस विश्व का शांति कराने के लिए जो प्रेसिडेंट का चेयर दिए हो वो खुद अपना घर में वो उसका लाखों अशांति है बीवी चले जाते दूसरे पुरुषों के साथ अपना बेटी चले जाती इधर कितना समस्या लाखों समस्या जिसका खुद का अंदर में इतना लाखों समस्या है वो दूसरे का क्या समाधान करें ये कभी संभव नहीं अपना जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो चेयरमैन बैठे वो हिसाब करके देखो उसका डायबिटीज हाई प्रेशर से लेकर कितना सारे बीमारी खुद का है तो दूसरे का बीमारी कैसे हटाए ये जगत जो है ये आपने को सोचते हैं आई एम वेरी इंटेलिजेंट भक्तिम ठाकुर बोलते हैं एवरी बॉडी थिंक दैट आई एम इंटेलिजेंट रियली यू आर इंटेलिजेंट अकॉर्डिंग टू योर ओन एस्टिमेशन यू आर इंटेलिजेंट हम आदमी अपना अपना भाव लेके सोचते कि हम बुद्धिमान है लेकिन बुद्धिमान कौन है इसके बारे में कृष्ण जी उत्तर दिए थे हम बताए थे आप भूल जाते हो ऐसा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा च मनीषीनम जत सत्यम अन्य नेह मर्ते नमृतम एक दो दिन का जिंदगी शरीर लेकर अगर आप जो अमृत है जिसको प्राप्ति करने का बाद आपका कोई अभाव नहीं रह जाएगा ये प्राप्ति करने का अगर आपका चेष्टा है भगवान श्री कृष्ण ने बताया तो वो वास्तव बुद्धिमान है ईशा बुद्धिमता बुद्धि मनीषा च मनीषी जितना मनीषी है बहुत तोड़फोड़ कर देते इतना चिंतन करते हैं दिमाग में खोपड़ी में कितना बुद्धि रखे हैं बहुत चिंतन करते हैं लेकिन वो लोगों को ये जो मनीषा है इसको मनीषी वास्तव मनीषी नहीं है वास्तव बुद्धिमान नहीं है जब ये अमृत प्राप्त करने का जो प्रचेष्ठा है भक्ति ना अमृत, तो ये वास्तव बुद्धिमान है नहीं तो बुद्धिमान जो भी है तो आपका देख आप देखा चेतो दर्पणम अर्जुनम दर्पण का साथ महाप्रभु तुलना किया चेतो ये आपको जो चित्त है चित्तो नाम बड़ा विषय जो है विषय के साथ चिपकते हैं चित्तो खींचते हैं चित्तो कोई विषय को विषय का सामने आया विश्व विषय का प्रतिफलन पड़ा कहा चित्तो में चेतो दर्पण हमारे दर्पण के साथ रिफ्लेक्शन आया अब जड़ो विषय का साथ तो संबंध बना दिया वो तो भगवान का साथ बनाया नहीं जो महापुरुष होते हैं जो तत्वज्ञानी होते हैं विषय जितना सुंदर विषय देखे उसका साथ उसका कोई संबंध नहीं जोड़ता उसका हृदय में इसका चित्तो खोबित नहीं होता तो चित्तो जो ये विषय किसी विषय को देखा वेरी एट्रैक्टिव फॉर यू तो उसके क्या होता है आकर्षण होता है चित्तो मतलब आकर्षण करता है खींचना उस समय मन में पत्थर पड़ गया और मन में तरंग उठा चंचल हो गया मन का काम है चिट्ठो है मन का काम है संकल्प विकल्प मन का क्या फंक्शन है संकल्प और विकल्प मन कितना प्लानिंग करते हैं है? कितना प्लानिंग है पंचवर्षीय की परिकल्पना करते हैं फाइव इयर्स प्लान ट्वेल्व इयर्स प्लान या तो पचास साल का प्लान बना लेते हैं संसारी जीव करते नहीं करते नहीं सरकार जैसे कहते फाइव इयर्स प्लान तो ऐसा जीवात्मा हर वक्त प्लानिंग करते हैं ये पैसा आ रहा है लाइव इंश्योरेंस से इसको कहाँ लगा है उसमें हमारा सुविधा होगा प्लानिंग होता है हर वक्त तो मन का काम है संकल्पों और विकल्पों मन का ये काम है और ये संकल्पों और विकल्पों से चुनना चुनाव करना टू टेक डिसीशन सिद्धांत तो लेना बुद्धि का काम है तो चित्तों का काम समझ में आया और मन का हालत समझ में मन, मन का क्या फंक्शन है बुद्धि का क्या फंक्शन है और हमारा अहंकार का क्या फंक्शन है बोले अहंकार का काम तो आप खोदी प्रमाण हो कर्ता अहम इति मन्नत है अब कर्तापन नहीं है तो आप करोगे क्या करोगे नहीं एक बात तो जो शुद्ध गुरु वैष्णव उसका साथ रह के देखो दिन भर उसका सब रह के देखो क्या करता है तब आख आपका आंखें खुल जाएगा अरे महाराज क्या करता है तब आंखे खुल जाएगा नहीं तो लगेगा अरे हमारा भी वो भी है कौन सी बड़ा बात है ऐसा ही विचार है तो अपना अंतकरण का जो कंस, कंस्टिट्यूएंट जो गठन है इसका व्याख्या आपने सुना इधर कोपिल जी भी ये कहते हैं चेतो खुलु अश्वबंधायो मुक्त ये चात्मनो मतम गुणेशुशक्तम बंधायो रतम बांसी मुक्तये ये चेतो खोलु अश्वबंधायो मुक्त है चात्मन मतम ये जो चित्त है हैं देभावती जी को कह रहे हैं चेतो खलु अश्वबंधाय मुक्त मुक्तये चात्मन मतम जैसा चित्त का अवस्था हो ये चित्त तो आपको मुक्तो भी कर सकता है आपके बंधन भी कर सकता है लेकिन ये दोनों में बंधन ही ज्यादा होता है मुक्त कम होता है प्रश्न उठता है क्यों मुक्त नहीं होता है इसका कारण है साधु संघो वास्तव तो होता नहीं वास्तव साधु संघ हो और वो कोई अपराध नहीं किया है तो इसका प्रमाण साक्षात नारद जी ने दिए हैं पूर्व जन्म का ये हो ही नहीं सकता ये हो ही नहीं नहीं तो भजन राज जो बेकार हो जाएगा वास्तव साधु का संग हो जाए अंतर से आए लोग दिखाने के लिए बैठे एक बे सिरे सन्तो गो सिंह महाराज प्रवजन कर रहे हैं रात हो गया साढ़े दस दस बज गया गांव का सब आदमी बैठे हुए हैं हमारा कथा तो गांव का आदमी कुछ समझते नहीं ये लोग बोलते हमारा आपका बात कुछ समझ जो भी है हमारा दुर्भाग्य है समझो तो संत महाराज कथा बोल दे एक गुरु भाई पीछे से बोला संत महाराज कथा बंद करो ये सब सुनने वाला नहीं है महाराज जी बोले क्यों इतना आदमी बैठे हैं कानों में बोला महाराज ये सब चुल्लू खा के बैठे हैं चुल्लु जानते हो नशा करके बैठे हैं वो आप बोलते रहो वो बैठे रह नशा में वो सुनने वाला नहीं है कथा खत्म करो ऐसा ही है तो हम लोग क्या विषय का चुल्लु लेके बैठे हैं षय रमन हो रहा है जब हम विषय का जो नासा छोड़ जाए तो देखे हरिकता के इतना ताकत है विषय तो छुटा देगा लेकिन मन को दे अर्पण करे स्वर्णागति एक ही जगह मुश्किल हो जाता है जिससे भजन का पूरा रास्ता बिगड़ जाता है कैसे एक फैक्ट्री में पांच हजार लेबर काम कर रहे हैं और सारे आके अपना अपना साइकिल को लेके क्या करते हैं सब वो जो जायगा है सेड में रख देते हैं दे दे ना? और एक साइकिल अगर गिरा दे तो पूरा एक एक साइकिल पूरा साइकिल गिरा दे समझा मेरा बात ऐसा हालत है आपका अगर गुरुजी का चरण में एक गुरु गुरु बोलते हो गुरु जी का चरण में बात तो शरणा कदम नहीं है उसी ने धक्का देकर अब कर बाकी भजन का जो प्रोसीडियर और सारे खराब कर देगा अब हम क्या करें हम तो जुमा नहीं है इसका लिए हम क्या <laughs> लेकिन ऐसा है सच्चा बात ये सुनो जब देखोगे प्रमाण करें भागवत लेके बैठ गए जिस दिन जीवात्मा का शरणागति परफेक्शन हो जाए एकदम अंतर से उसी दिन उसका तरक्की हो जाएगा उसी समय कोई चिंता नहीं लेकिन क्या करें यहां कोपिल जी ये सुंदर बताएं कि देखो एकमात्र तो चित्तो ये ही बंधन का कारण है विषय का और इसका आसक्ति हो जाए तो बंधन हो जाए और विषय छोड़ दे महापुरुषों का पानी में इसका लगन लग जाए तो यार कोई चिंता नहीं है अब हम समझे कैसे कि साधु कौन है नहीं है ये बात बहुत आदमी हमको पूछते हैं हम हाथ जोड़ करके बोलते हैं देखो आप ये बात जो पूछते हो इसका पहले आप खुद आपका अंदर में सिंसियरिटी आ जाना चाहिए आप ऐसे थोक पीटने के लिए साधु कैसा है कैसा प्रवचन दे सकता है कैसा ज्ञान है थोड़ा देख ले ऐसा करने से आप पूरा आपका जीवन सत्यनाश हो जाएगा ऐसा मत करो यहाँ जो बताया इसमें क्या है शरणागति का परफेक्शन हो जाए उसमें सिंसियरिटी आ जाए और भजन का इच्छा हो जाए बलराम जी नित, नितांत बलराम है है जो हम शंकर सन बोल के आपका अंदर में है वो जो अहंकार तो होना ही चाहिए बिना अहंकार रहता नहीं यहाँ तक कि भक्तों का अंदर में भी अहंकार रहता है लेकिन वो अहंकार शुद्ध अहंकार माइंडेड भक्तों का अहं भक्तों का हृदय में शुद्ध अहंकार नहीं रहे हम गुरु वैष्णव का दास है भगवान का दास है वो भले क्यों रहेगा सेवा करेगा ये शुद्ध अहंकार ये रहना चाहिए लेकिन बद्दीव का अंदर में विद्वहंकार अर्थात बेकार का अहंकार समझा मेरा बात अहंकार दोनों का ही है इसका है हम गुरुवैष्णव गुरु गुरुवैष्णव गुरु का दास हूं मैं जैसे हनुमान जी ने लंका में जाकर जब किसने पूछा था अंगद ना कौन ये हनुमान जी को पूछे रावण कौन पूछा बोला कि भूल गया रावण पूछा साहब रावण जी ने पूछा तू तो कौन है तो उन्होंने क्या उत्तर दे राम जी ने पूछा क्या उत्तर दे तो सीता जी ने सीता जी ने कान में आकर उत्तर दे दी अरे उत्तर दे दे राम का दास है तुमने तो उत्तर दे दिया अभी बोले हम राम का दास हूँ वो हो हो करके हंसा तू दास है इतना क्षमता है जिसका सागर पार करके छलांग लगाए कि आए पूरा लंका का ऐसा हालात बना दिया हम तो सोचा कोई, कोई कोई कोई देश महादेश का तू नरेश तू दास निकला तो रावण जब ऐसा बोला हनुमान जी हाँ मैं दास हूँ हम दास हूँ मैं तो दास हूँ लेकिन राम जी का दास और तू तो दास है कामनी कांचन सबका दास है तू तो माया का दास है तो दास तो भी तू भी तो है लेकिन तू तू तो माया का दास है लेकिन मैं तो राम जी का दास हूँ परत पर अखिलेश्वर भगवान उसका तो दास होना चाहिए तो हनुमान जी का जो उत्तर है इसमें अहंकार है मैं राम जी का दास हूँ ये अहंकार चाहिए यह अहंकार नहीं है तुम गुरु वस्तु का दास हो और बेकार बोलो गुरु जी का मैं दास हूं गुरु जी का गुरु गुरु करो गुरुवाद लेकिन गुरु का आचरण गुरु का सिद्धांत तो, गुरु का कुछ ग्रहण ना करो तो उसमें क्या होगा सिर्फ गुरु गुरु बोल के फायदा नहीं हो गुरु का पूरा तमाम आचरण अपना जिंदगी में लेना है तभी वो शिष्य बनेगा ये जो बताए हम समझे कैसे इसका लिए हम प्रार्थना करते हैं जैसे पहुपात जी ने बताया भक्ति ठाकुर तुम पहले खुद सिंसियर हो जाओ उसके बाद गुरु वैष्णव का पास तत्व तो तो जिज्ञासा लेके पहुंचो तो बलराम जी महाराज का कर्तव्य है वो हृदय से आपको बता देंगे ये सच्चा है ये झूठा है ये अपने आपका आप अगर सच्चाई का भिखारी हो सच्चाई के लिए आप पागल बन गए आपको सच्चाई चाहिए दिन भर आप चिंता कर फ्खू जी हमको सच्चा रास्ता बेले जाओ हमको धोखा मत दो तो ठाकुर जी का कर्तव्य है बलराम जी का आपको सही रास्ता दिखाएंगे सही रास्ता दिखाएंगे उस समय आपको उसी साधु गुरु वैष्णव का संग हो जाए तो आखो खोल जाएगा तो आप कौन धोखेबाज है क्या है सारे आपका समझ में आ जाएगा लेकिन पहले आएगा, पहले आएगा नहीं पहले आप ये बद्धावस्था में जाचाई करना चाहो ये साधु कैसे ये साधु कैसे खुद लात खाओ जा लात खाओगे माया देवी एक लात दे देंगे तो और साधु को ही साधु पकड़ के अब डूबोगे आ साधु को लात लगा के अब मरोगे ऐसा ही होता है पोपा जी कहते हैं ये समाज ऐसा है जो सच्चा साधु को पहचाने नहीं और तुलसीदास जी भी ऐसा कहे सच्चा कहे तो मारे लाठा झूठा जगत बुलाए और गोरस गली गली फिरे सूरा बैठल लिखा है और भक्ति में ठाकुर सुंदर कीर्तन लिखा कितन में इतना सुंदर लिखा बंगाली में अब तो बंगाली जानते नहीं हो थोड़ा सीख लो तो आनंद आएगा वो भी एकदम बाउल कीर्तन बाउल कीर्तन लिखा है हैं बाउल बाउल बोलचे सब आई हो चे बाउल कुंजना कितना सुंदर बाउल गान बंगला में गांव का इतना सुंदर टोन है तो यहाँ आदमी समझेगा नहीं भक्त में ठगुल ने लिखा है कितना सारे बाउल कितना हमारा फुलेश्वर जी थोड़ा कभी कभी गाते हैं बाउल बाउल बोलचे सबाई होचे बाउल कोंजोना दाढ़ी चूड़ा देखिए ओ बाई लोग के कोरछे बन दाढ़ी और चूड़ा चूड़ा मतलब जोटा बनाया है बहुत एकदम करके लोग को बंझेना करते हम बड़ा साधु हुआ है अब पीछे देखो पर्दा हटाकर क्या कर रहे हैं ये समाज धोखा जरूर खाएगा इसका मंगल होने वाला नहीं है क्यों ये धोखा खाना चाहते पोपा जी ने बताया पोह जी खुद बताए इन द नेम ऑफ हरिकथा एंड हरिक्थन दो जू मिसगाइडिंग सोसाइटी मिसगाइडिंग पीपल वी कॉमन पीपल वांट टू बी मिसगाइड बाई दे पोपा ने उत्तर दिया ये दोष हमारा है ये, ये साधु है आप उसका विचार करके फेंक दो छाँट दो या तो आपको सुधार करो गोस्वामी जीओ का समाज था जीव गोस्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामी सनातन गोस्वामी समाज था कोई अगर उल्टा रास्ता में जा रहा है उसको बुलाया जाता है ए तुम तो अगर ऐसा रास्ता में क्यों जा रहे उसको बुलाया जाता था आज कोई विचार नहीं है पहले बुलाया जाता था ऐ आप ऐसा क्यों किया पूरा वैष्णव समाज का नियम को तोड़ दिया क्यों उन्होंने उत्तर दिया उसको शास्त्री दिया होता था जाओ नियम था लेकिन ये समाज जो है ये धोखा खाना चाहते हैं वो वृंदावन में जाके मलाई खाना चाहते हैं घूमते फिरते हैं और थोड़ा खट्टा मीठा खा के बिहारी जी को थोड़ा दर्शन करके आ जाता वृंदावन दर्शन तो होगा नहीं वृंदावन दर्शन करने वाला नहीं है बिंदा कौन दर्शन करे संसार है और वृंदावन दर्शन होगा एक भी है नौतम ठाकुर पागल है क्या नौतम ठाकुर पागल है जो कीर्तन किया नितयर करुणावे बोझे राधा कृष्ण पावे लिखा है हु? आर कबे नितई चाँधेर करुणा हईबे संसार वासना मोर कव तुच्छ ये सब क्या हम लिखा क्या नरतम ठाकुर ने लिखे आर कभी नीताई चादर नीताई चाँद का कब कोरोना होगा और संसार कब तुच्छ होगा ये बेकार के संसार कब होगा तब आप वृंदावन जाओगे कि नहीं जाओगे किसी का कीपा हुआ वृंदावन का कोई महात्मा का कीपा हुआ हो जाएगा वृंदावन मतलब जिसका हृदय में वृंदावन है तो हो जाएगा नहीं तो परे रहो टिकिट काट के वृंदावन नहीं जाएगा गौरकिशोर बाबाजी महाराज का बाज एकदम नवद्व में एक आदमी आया और दंडवत किए और बोले महाराज हम तो सात दिन के लिए आए सात दिन के लिए आए हो वहाँ रिटर्न टिकट करके आए हैं गौरकिशोर भाई महाराज मजाक करके बोला धाम में नवदीप धाम में आए हो रिटर्न टिकट करके तो कोई नवदीप धाम में नहीं आते हमारा जानकारी में आज तक है नहीं जो नवदीप में घुस गया तो घुस गया और नवद्वीप से रिटर्न टिकट करके जाने का कोई बात ही नहीं होता क्या रिटर्न टिकट होता ही नहीं जब नवद्दीप देखोगे वृंदावन देखोगे हमारा आंखों के सामने जैसा नासा लगता है हम तो घूमते फिरते देखते हैं नवद्वीप का वो गंगा है ऐसा है हमको अभी छलांग लगा के जाने का इच्छा हो रहा है <laughs> क्या करें ऐसा खिंच खिंचतान है अंदर में ऐसा खिंचावट है जो हमको छोड़ दो तो हम ही हम जाए हमको कुछ नहीं चाहिए ऐसा तीव्र आकर्षण है पागल बन जाए सेवा एक चीज होता है उसका लिए सहन करना पड़ता है तो जो भी है ये समाज धोखा जरूर खाएगा इसका लिए कोई उपाय गुर किशोर बाबा बाबा महाराज क्या करते थे नवदीप का उस पार में जाके सब जगह निमंत्रण करके आए हे आज बड़ा भंडारा है जाना वह कहाँ जोगपीट मंदिर में जोगपीठ मंदिर में और बोल दिया जाने गौरियामठ का भंडारा अब ठीक फिर सब आदमी एकदम नवद्वीप से एकदम आए हैं बड़ा भीड़ लग गया और बड़ा बड़ा संत महात्मा बैठ के सब हरिकथा बोल रहे तिब्र हरिकथा और उसमें दो बज गया अढ़ाई बज गया बोले कहाँ रूसी फूसी कहाँ उड़ाए शायद दूसरी जगह होता है अब फिर हो गया अच्छी चार बज गया तो उसका बाद गौरकिशोर पवाजी मरा बताशा रहे है ना मिठाई वजह से लेके सब कोई को पानी और बताशा दे रहे ये पानी दे दी आपने बोला था भंडारा तो भंडारा तो है ही है हरिकथा का भंडारा हमने तो झूठा बोला नहीं था हमने बोला भंडारा है लेकिन बोला नहीं किस चीज़ का आप सोचते हो खाने का भंडारा खाने का भंडारा हो तो सब आए नहीं तो नहीं आए <laughs> तो क्या करें हम खाने का भंडारा अभी करो देखो कितना आदमी आएगा नियम है माधव गुस्तीमा बहुत चौतुर थे अतिथ्य गुस्सीमा जैसे रात साढ़े दस बजे हरिकता शुरू होता साढ़े ग्यारह बजे तक उसका बाद ये लोगों को भंडारा दो प्रसाद खा के फिर घर जाएगा आएगा जरूर सब लगा देगा तो ये जो है हरी कथा का भंडारा गौरिया मठ का भंडारा क्या वही खिंच सारे मिठाई पिटाई का भंडारा ये तो है ही है लेकिन भोपाल जी बोलते हैं ये भंडारा का पीछे एक चातुरी है चलाकी है वो क्या है उसको भंडारा का नाम पे बुलाया जाए और उसके कानों में ये तीव्र हरिकथा को उसके कान में दे दो एकदम ताकि ये कथा कान में जाए एक भी आदमी ये कथा को गोहन किए एकदम हमारा गुरुजी का सफ़त लेके बोल रहे हैं जिसका कानों में इतना दिनों में जितना बातें आपका किसी का कानों में गया इसका अमंगल नहीं हो सकता अगर कानों में नहीं गया इसका लिए हम जुमा नहीं है ये हमारा वादा है अभी ईद जो है कोपिल जी बता रहे हैं प्रसंग मजरम पासमात्मा कवयो सा विदु सौ एव साधु सुत मोक्षारम अपृतम प्रसंग मजरम पासमात्मा न कवयिदूत ये जो जितना वस्तु जितना वस्तु आज जितना व्यक्तियों का साथ ध्यान से सुनना जितना वस्तु जितना व्यक्तियों का साथ आप संबंध कर रहे हो व्यवहार कर रहे हो समाज में जीते जीते जी व्यवहार कर रहे ही तो है क्या करोगे व्यवहार नहीं करोगे क्या लेकिन ये जो व्यवहार में इसमें आपका बंधन हो रहा क्योंकि सारे बंधन तो बेकार नहीं आपका तो कोई असर तो फेंकेगा जो संघ आप करते हो संघों का नियम है कुछ असर फेंक के जाएगा वो असर को आप हटाओगे कैसे तत्व तो तो ज्ञान नहीं है तो जैसा अजामिल का उपखंड आएगा सस्क में देखो बड़ा अच्छा ब्राह्मण है अच्छा खासा है चरित्रवान है सुंदर है अपना बीवी भी है सब शादी किए हैं बड़ा ऊंचे घराना से ये भी खुद ब्राह्मण है पिता माता का बहुत ध्यान देते थे इतना सेवा करते थे और महाराज उसका क्या हो गया आज उन्होंने फूल फल उतारने के लिए गए तो ये थोड़ा थोड़ा पैर का नीचे देखा एक बेशा एक व्यक्ति का सत्संग कर बस वहां लिखा हुआ है वहां लिखा, लिखा हुआ है वो जितना ताकत है उसका जितना मोरल स्ट्रेंथ मॉरल स्ट्रेंथ जानते हो आपका चारित्रिक जो उतना पावर है उसको बाजी लगा दिया लाके विचार शुरू कर जैसे मन का संकल्प विकल्प ऐना नहीं है तो उचित नहीं है ना ना ये तो ठीक है सुंदर लग रहा है ना उचित नहीं है संकल्प विकल्प हो रहा है और महाराज उसका जितना संग हुआ था उसका तो साधु संग ज्यादा हुआ नहीं था साधु संग तो हुआ नहीं लेकिन अच्छा है मोरल स्ट्रेंथ मॉरल कैरेक्टर अच्छा है है लेकिन वहां लिखा हुआ है जितना उसका ताकत है मोरल कैरेक्टर है मोरल स्ट्रेंथ है मोरल स्ट्रेंथ जानते हो ना जैसे एक ऑफिसर को एक, एक भी एक व्यक्ति घुस देना चाहते तो ऑफिसर बोले कितना रुपया देना चाहते बोला हजार रुपया बोले नहीं हम घुस नहीं लेंगे ऐसा बोल रहा है ठीक है उसके बाद वो मान को बढ़ाते चला बोले महाराज दस दे दे नहीं ऐसा मत बोलो जब वो भूस को लेकर लाख रुपया तक गया तो उसका मैरा खत्म हो गया एक उदाहरण दे चौत से ध्यान से सुनो चौतन चौथा में सोनातन गोसाई को भर दिया जेलखाने में और रूप गोसाई तो भग गया रूप गोसाई चौतन्य वहां पर बिंदावन अब सोनातन गोसाई निकाले कैसे तो रूप गोसाई एक पत्थर लिखा भैया एक काम करो बहुत हम एक मोदी का पास दस हजार स्वर्ण सर, स्वर्ण मुद्रा सुवर्ण मुद्रा रखे आए जितना हो सके उसको लेके वो आपको छूट राजा तो गया है युद्ध करने के लिए उड़ीसा में राजा है नहीं तो जेलर है तो सनातन घोसाए विचार किया ठीक है इसको काम करें और उसका साथ दोस्ती तो है ही है क्योंकि पहले तो जब मंत्री थे बहुत उपकार किए तो बोले देखो हम आपको कितना उपकार किए इसका बोला वो तो है आप किए ऐसा मानता है थोड़ा हमको भी उपकार करो बोले क्या उपकार बोला हमको कुछ वही राम राम राम ऐसा मत बोलो राम राम नहीं ला ला, ला। तो नहीं बोला अल्लाह अल्लाह तो वा राम राम तो हिंदू बोलेगा तो वाह ऐसा तो मत बोलो बोले ना ऐसा काम करो आपको आपको सोने का मुद्रा दे देंगे इतना हजार सोना मुद्रा आपको दे देंगे और ऐसा कह देना कि महाराज टट्टी पेशाब तो करने के लिए जाना पड़ता है बाहर और सुबह का टाइम में चार साढ़े चार पाँच चार बजे गया था और लोग पोख कोई नहीं था और गंगा वो गंगा का किनारे गया था और टट्टी पेशअप करने के लिए वो वो जितना सारे इतना बड़ा ताला रहता है ना लोहा जिसको लेके दौड़ना मुश्किल है भले उसी को लेकर गंगा में छलंग लगाया और कहाँ पानी में घुस गया हमको पता नहीं ऐसा बोल देना और तुमको हम दे देंगे सात हजार सुबह दे देंगे ऐसा एक एक करके पहले एक हजार दो हजार तीन हजार चार करते करते जो ऊपर गया तब तो उसका ललची आया उसका जो मोरल स्ट्रेंथ है टूट गया बोलो ठीक है काली सुबह में पार कर देंगे तो समझा मेरा बात तो जब ये जो आप संग करते हो ये जो अजामिल का बात हमने कहे इसका जितना मोरल स्ट्रेंथ है तब तक वो सहन किया नहीं ये उचित नहीं है उचित नहीं अन्ना ही है फिर बाद में ऐसा उसको घेर लिया क्योंकि उसका पावर कम था भजन नहीं था ज्यादा भजन कम होने से एक जीवों का भी कभी भी मुश्किल हो सकता है लेकिन गुरु वैष्णव का साथ रहे और निश्चित सत्तक वचन बोले कपट करे तो उसको बचाना संभव नहीं तो उसको बचा देगा मरते हुए भी उठा के लाएगा नियम है नहीं तो गुरु वैष्णव कुछ नहीं मित बोलो तो क्या करेगा और लब्धार्पण गुरु वैष्णव का अनुगत्व में नियम है कि जो कुछ भी हमको मिला पहले गुरु वैष्णव का हाथ में देना ये लब्धार्त्पण पूरा ओ हम उपमनु का जो कहानी बताए सारे सस्तों का गुरु वैष्णव खा नहीं लेंगे तुमसे छीन नहीं लेंगे कि जो कुछ भी मिला सब गुरु वैष्णव का हाथ में देना तो उसमें आपका बंधन छूट जाएगा नहीं तो घेर लेगा वो पचा नहीं पाओगे आपका तो बोल नहीं है तो अजामिल क्या किया अजामिल इतना देर तक फाइट किया अपना ने ना उचित नहीं है उचित है नहीं उचित नहीं है ऐसा करते करते बैक मोरल स्ट्रेंथ तोड़ गया उसके बाद वो बेशा का संग हो गया अस्सी साल का उम्र जब है उसका थोड़ा अकेला आया वो भी संतों का किपा के द्वारा ही बात ये बाद में देखोगे एक पुत्र का नाम नारायण रखा था इसका बात, बाद में आ देंगे तो प्रसंग मजरम पासम आत्मा हवयो विदु सऐव साधु सत्कृत मोक्षधारम तो ये संग साधु संतों के साथ बस करो तो उसमें आपका बंधन खोल जाए वही बंधन तुम बद्धजीवों के साथ करो महाराज हम बद्धजीवों के साथ कहाँ गया हो तो सन्यासी है और सन्यासी है क्या कर रहा है देखो पहले तुम उसका साथ गया उसका साथ खाया उसका बात सुना तो तो हमको क्यों दोष देते हो बाहर में सन्यासी है उन्होंने क्या करते हैं देखो पहले तुम तो पता नहीं है तुम, तुम गया, हम क्या करें उसमें तो साधु का लक्षण बताते हैं गोपी जी महाराज तिथिक्षव कारुणी कहा सुहीद हो सर्वदेही अजात शत्रु शांता साधवो साधु भूषण मयी अन भावन भक्ति कुर म्यक्त कर्मण त्यक्तो तो सज्जो नुबान मदाश्रया कथा शृण्ति कथयं तपंती विविधास्तापा नईता तो एत तौत साधवोस्वाधी सर्व संगो विवर्जित क्या बोल रहे तो ते साधव स्वाधी सर्वसंग विवर्जित संग दो दोषो हराहिते माता को कह रहे हैं देखो जो तिथिक्षक ये सबको व्याख्या करने में बहुत समय लगे तिथिक बहुत अन्याय होने का बाद भी वो सहन कर लेते इसका तिथिक्षभ साधु का तिथिक्षा बहुत होता है जाने हमारा साथ अन्या हो रहा है फिर भी वो गुस्सा नहीं करेगा गुस्सा नहीं करे तिथिक्स वह कारिणी कारुणी कहा करुणा का, का सिंधु है जो कुछ भी हमारा विरुद्ध में करे उसका अंदर में कि भाव है कैसे इसका मंगल हो करुणा वरसते हैं करुणी का श्रोद सर्व जीवात्मा का अंदर का वो दोस्त वो है मतलब कैसे इसका मंगल हो जाए आजीवों का दुख देखकर दे उल्टा रहा सब या उसका करूणिको उसका देखा दुख आता है पानी आता है आंखों में करुणिकाद सर्व जीवों का मंगल बांछा करते हैं ये है, सब जो कैरेक्टर है यह सब विषय है शिल रूप को सही पात रसाम में सुंदर होता है लेकिन चर्चा करने का टाइम नहीं है क्या करे श्रोहिद सर्वदेही नाम अजात शत्रु वह उसका साथ जितना भी शत्रुता करे वो किसी को शत्रु समझता नहीं शांत शांता क्यों गुरु वैष्णव शांत तो क्यों होता है कि इसका अंदर में विषय का कोई प्रभाव नहीं है कृष्ण भक्त तो निष्काम अतएव शांतो सिद्धांत तो सुने नहीं हो ऐसा कृष्णभक्त तो निष्काम होते हैं शांत ये सब बात सुने नहीं हो चैतन चैतन में ये तो बच्चा उम्र में सुनना चाहिए कृष्ण भक्त को क्यों शांत बोला कृष्ण तो निष्काम होते इसका अंदर में कोई कामना वसना का स्पर्श नहीं है तब ये शांत है शांत तो दुनिया का कोई आदमी हो ही नहीं सकता देखने में शांत होकर बैठा हुआ है लेकिन अंदर में चलता है बाढ़ चलता है विषय का तो अजातो बो शांत साधु बो साधु ये साधु का गुणों का भूषण है अजो मई अन्य भावना भक्तिम कुरंत ये धीरम जो हमारा ही चरणों में धीर भक्ति करते हैं और हमारा लिए ही जितना सारे दुनियादारी का कर्म जो है छोड़ दिए हैं मत्कृते तैग तो कर्मणा तैग तो सज्जन बांधव जितना अपना आदमी है घर का आदमी है रिश्तेदार सब छोड़ के आया है मेरे लिए मेरे लिए अब ये होए कि गुरु वैष्णव बहुत पावरफुल है महाराज जिसको सम्मान करता है दुनिया हम उसका चेला बन जाए और लूटना शुरू कर दी, ये भी होता है पहुपा जी का कहना ये ज्यादा हो रहा है गुरु वैष्णव का सामने रहे वो जानते हैं गुरु वैष्णव सम्मान देते हैं हम भी गुरु वै हम सेवक है उसका अच्छा तुम भी सेवक हो तुमको भी एक बाला दे दे गले में और माला देते देते माला इतना भाड़ हो गया तो गया पानी में माला तो ले लेते हैं क्योंकि माला तो लेगा सम्मान तो कौन नहीं चाहता तो गुरु वैष्णव का दास हूं ये भावना होना बड़ा मुश्किल से होता है होता है। किसी का सौभाग्य में हो जाए उसको मारो पीटो गाली दो फिर भी वो बोले आपका चरण छोड़ के मैं जाएंगे नहीं कुछ भी करो आप तो गुरु वैष्णव उसका परीक्षा भी लेते हैं तब उसको सिद्धि होता है गुरु भक्ति में सिद्धि होता है जानते हो गुरु भक्ति में सिद्धि तो मत त्यक तो कर्मणा हंस त्यक तो सज्जन बांधवा इसका अर्थ उल्टा मत करो मत किते हमारा लिए तैक्त तो सज्जन बांधवा और जितना सारे कर्म सब छोड़ के आए हैं मदाश्रया कथा मिष्ठ और एक सिंटम सुन लो बड़ा भारी सिंटम मदाश्रया कथा मिष्ठ श्रीन कथिश जो हम दो दिन पहले बोला था जिसी बात में हमारा संदेह आएगा तुम्हारा इतना बड़ा बात बोल दिया हमको बोलना हम प्रमाण कर देंगे बिना प्रमाण हम रहेंगे रहेंगे ये बोल देना तो मदाश्रया कथा मृष्ठा श्रीण्त कथा हमारा कथा में उसका बड़ा लगन है तो साधु समझोगे लिखा हुआ है मदाश्रया कथा मृष्ठा मदाश्रया कथा मृष्ठा सुनंत कथा अंतिश सुनता भी है बोलता भी है ये सिंटम अगर नहीं है वो साधु नहीं है बड़ा भारी कुछ कर सकता है हम इतना सब कर दिया गुरु वैष्णव कर दिया कुछ नहीं है जो तत्वज्ञानी पुरुष उसको धोखा नहीं दे सकोगे आप तत्वज्ञानी पुरुष को आप कैसे धोखा दोगे उसका आंखें ऐसा है वो सब तो जानता है किसका दिल में क्या है कुछ नहीं बोलता नहीं जानता है तो तपंती विविधा सापा नैतान तदगत चेत सहा हमारा चित्त में एकदम एकाकार हो जाता है और एकादशी आदि विभिन्न व्रत पालन करता है वो कैसा व्रत वो लोग दिखाने के लिए नहीं जो व्रत में अपना भजन ज्यादा हो जाए वो व्रत जिसी व्रत धारण करने से हमारा कथा भी ज्यादा हो जाए हमारा सेवा ज्यादा हो जाए वो व्रत ये व्रोत लोग को दिखाने के लिए नहीं तो तो सत्यानाश हो जाएगा वो अगर दिखाने के लिए करे गौड़िया मठ में हमारा गुरु वैष्णवों का हरि कथा बोलने का विधान है और हर वक्त वो जब एकांत में काम करते हैं परम माधव गोस्वी महाराज एक एक दिन में तीस पैंतीस बीस लेटर लिखते थे पूरा रात जाग उस जमाने में तो ऐसा फोन नहीं था तुम्हारा इतना व्यवस्था नहीं था एक एक करके उत्तर आता था उसका एक एक करके प्रश्न आता था उसका उत्तर देते थे 20-20 लेटर हमारा गुरुजी भी लिखते थे अब बोलो 20 लेटर लिखने में कितना टाइम जाए तो अगर इधर चिल्ला चिल्ली करे तो उसको होगा एकांत एक में रहना पड़ेगा तो गुरुवश एक में एकांत पे रहना मतलब वो आराम नहीं कर रहे अभी ये जो है साधु का प्रसंग बता दिया और कोपिल जी महाराज कहे देखो आप अगर ऐसा मापिक साधु संग करो तो साधव स्वाधि सर्व संगो विवार संगस्ते शो ते पार्थ संगो दोषो हरा हीते अभी कोपिल जी महाराज प्रेस्क्रिप्शन दे दिया कोपिल जी महाराज प्रेस्क्रिप्शन दिया लिखित रूप में कैसा साधु संकरो ऐसा साधु जो लक्षण हमने बताएं ऐसा साधु का संकरो तो आपका जो विषय का संग हो रहा है प्रकृति का गुण का वो संगो संगो शंग, दोषो हराहिते आपका जो संग दोष बन गया संगो का दोष उसको संगो दोषो हराहित इसका संग करने से आपका संगो दोष जाएगा समझा मेरा बात जो लक्षण बताया ये सब संतों का ऐसा संग करो तो आपका जाएगा नहीं तो जाएगा नहीं अभी एक श्लोक सुनो सतांग प्रसंग मम वीर संगी वंहित करण रसायना कथ जो सनासु अपमी श्रद्धारो तीर भक्ति रण क्रमेश्वर भतांग प्रसात ये साधु संग करने के लिए जो कोपिल जी महाराज उपदेश किए मैया को बोले ये जो लक्षण बताए ऐसा मापिक साधु का आपका संग हो जाए निश्चित रूप आपका जो जो अंधेरा है वो कट जाए नहीं तो और साधु अग के द्वारा विशेष सुविधा क्या होगा पर तीव्र कथा बोलेगा जो हमारा पसंद नहीं है अपरागृत सत्व तो पसंद नहीं होगा कि जड़ जगत का सत्व तो पसंद होता है शतांग प्रसंग याद माम वीर्ज संविदो ये शब्दों को ध्यान देना सतांग प्रसंगाद मम बीर्ज संविद भवंत तो हित कौन रसायनक कथा साधु संघ में क्या होगा बीर्जवान एकदम हरी कथा आपका कानों में जाएगा कानों में जाके आपके हृदय में जाके आपका हृदय को मालामाल कर देगा सतान प्रसंगा महावीर तो जो संगबित भवंती हृद रसायन कथा तजो सुनाथ अच्छा नहीं लग रहा है हम जानते हैं फिर भी इसी कथा को सुनो हम जानते हैं अच्छा नहीं लग रहा है बाजार में जैसे मजाक करे ऐसा कथा बोलने से और मजा लगे लेकिन हमारा ऊपर आदेश नहीं है बात का ही कथा हम बोलेंगे तो आसु अपवर्ग बतमी ऐसा कथा को शोभन करते रहो जो जोशोनाथ मैंने सेवा करते रहो इसके द्वारा आसु सिग्रो, जल्दी टुडे और टुमोरो क्या होगा अपवर्ग बतमनी अपवर्ग मैने पर्गो तो बताया था इस सब बताया था पहले बार बार नहीं बताएंगे तो इसी अपवर्गो का रास्ता में आपका धीरे धीरे श्रद्धा होगा श्रद्धा किसको बोलता है श्रद्धा शब्द कहे है विश्वास धीरो विश्वास है श्रद्धा रोति श्रद्धा होगा रोती होगा भक्ति रणुक्रमी क्षति अनुक्रमी धीरे धीरे धीरे धीरे साधु संग करते करते पूरा आपका मंगल हो जाएगा उसमें क्या होगा भगवान बोले भक्ति आएगा आपका और भक्ति ऐसा चीज है जो आपका अंदर में आगे भक्ति का आंग लग गया तो देखो सब कोई को खींच कर घर से निकाला कि नहीं निकाला हमारा रघुनाथ दास गुसाई के घर से निकाला सोनातन गुसाई के घर से निकाला क्या असुविधा था महाराज आपका घर में क्या फैसिलिटी है उसका क्या कमी था <laughs> रूप गोसाई सोनातन गोसाई जीव गोसाई नरोतम ठाकुर है मीरा बाई मीराबाई का खा, खा तो हमारा गोडिया मठ में नहीं बोलते इसलिए नहीं बोलते भक्त तो है बड़ा भक्त है लेकिन राधा रानी का अनुगत तो नहीं किए हम तो दंडवध करते हैं ऐसा नहीं तो बड़ा बड़ी भक्त है लेकिन राधा रानी का अनुगत तो नहीं की इसलिए गोडिया मठ में उसका चर्चा होता नहीं समझा बहुत आदमी गौड़िया वाले गौड़िया वाले बड़ा ऐसा है कभी ऐसा, ऐसा ऐसा बड़ा कट्टोर है नहीं महाराज सुनो तो सही और राधा रानी का अनुगत तो नहीं किए राधा रानी का अनुगत तो ना करने का कारण क्या होगा मेरा तो गिरिधारी लाल दूसरा ना कोई ऐसा कीर्तन क्यों की बहुत रोया सब कुछ किए भजन किए बहुत अच्छा लेकिन अंतिम में उसका सिद्धि मिला दारीका में यहां नहीं मिला जब तक तो राधा रानी का जो जितना सारे सहेली है मंजरी है इसका चरणों में आप नहीं जाओगे करोड़ों जन्म में गोड़िया मठ भजन आप समझोगे नहीं जब जिसलिए हमारे ऊपर आप समझे नहीं सिद्धांतों को जब तक ये बात को समझोगे नहीं तो आप गोरियामठ का एंट्री नहीं होगा ये मूल विषय है तो इनका सिद्धि वहां कहा दारिका में जाके दारिका दारिकाधीश में विलीन होती है तो बड़ा बड़ा भक्त है मीरा भाई ऐसा भक्तो तो हम जबान में कैसे लाए बीस जिसका अमृत बन गया बोलो क्या बात है सालग्राम साफ सालगाम बाल गया जहरीली साफ भेजा था फल का टोकरी खोला तो उसमें बन गया गिरधारी बन गया तो ये तो है ही है लेकिन हम लोग चर्चा ज़्यादा करते नहीं इसलिए इन्होंने राधा रानी का अनुगत तो नहीं किया यही है कारण और कोई कारण नहीं उनका चरण में मेरा दंडवत रहे अब देखो भक्ति का आँख जिसका हृदय में स्पर्श किया वो क्या घर में रह पाएगा बोलो हमको खींच के लाए कैसे कैसे रात को रहा नहीं जाए कैसे भागेंगे घर से भागना क्या आसान है घेर लेंगे गए चलो ऐसे कैसे, कैसे कैसे चालाकी करके भागे घर से हैं जिसका अंतर में आग लग गया भक्ति का बास उसको रघुनाथ दास का पिताजी रो रघुनाथ दास का रघुनाथ दास गोसाई का माताजी कह रहे हैं कह रही ही पिताजी को एक काम करो लड़का को बांध के रखो दर में तो रघुनाथ दस क्या पिताजी जो है बड़ा खेत का साथ बताए अरे स्त्री अफसर अपश्वर् इंद्र समो <coughs> ये घर में ऐश्वर्य इंद्रो का बराबर और स्त्री जिसका साथ शादी दिया है अफ्सरा समो स्वर्ग का अपसरा ये सब बंधन में जिसको बंधन नहीं हो सकता इसको कैसे बंधन में हम डालेंगे चौतन्यर तो बातू ले रहे के राीते पा रहे चैतन्य तो महाप्रभु का जो पगला है उसको कैसे घर में रखोगे चैतन्य तो महाप्रभ का चरण कमल का सौंदर्य जो सोकर जो आस्वादन करके उसका तो नशा हो गया वो पागल हो गया अब उसको कैसे हम घर में रखें दड़ी बन के रखे क्या दसों सुकंदों में देखोगे कि किस किस गोपियों को उसका स्वामियों ने क्या किया घर में धक्का लगा बंद करके सीकल लगा दिए देखोगे दस कंध दसम स्क स्पर्श जरूर करेंगे मौका मिला तो एक एकदम सुन लो थोड़ा बहुत सुनोगे जैसे अधिकार लंघन नहीं हो जाए तो क्या हुआ था अंदर में दे दिया अंदर में सॉरी छोड़कर सूक्ष्म लेकर कृष्ण के पास चला गया तो उसको बंदन में डालना मुश्किल है तो इधर भक्ति जब आएगा तब तो क्या होगा भले अनियमित भगवती भक्तिर सिद्धेर अनिमितिशन ऐसा करो तो ठाकुर जी को भक्ति करे बिगड़े हुए काम को बना दो तो भक्ति करे ऐसा नहीं ये लिखा हुआ है अनिमित्ता भगवती भक्ति ही सिद्धेर गरियन या सुजा कोसम निर्गिर न लो यथा जितना सारे अंदर में पहले का दोष था सारे को जला के काम क्रोध आदि सब जला के रख खाक कर देंगे भक्ति का ऐसा गुण है जनेतासु या कोसम निर्गन निर्गिन मनोलो यथा जैसे आग अंदर में जैसा जितना सारे चीज है उसको जला के रख देता है जो कुछ भी फेंको आग में जला के रखता ऐसा बोले ये जो भक्ति रूपी जो आग जिसका अंदर में लग गया तो उसको कहना ही क्या माता जी वो क्या कहे हम अब ये संकोजुग का तरातत्व के बारे में बताए उस दिन बताए थे शंकोज का ज्यादा बताने जाए तो आगे कथा नहीं बढ़ेगा क्या करे सौरविंश उद्याय और पहले ये जो अगले उद्याय मैं चर्चा कर रहा था वहां कोपिल जी ने बताया देखो आपका विश्वास हो जाए कोपिल जी ने बताए मद भयाद बाती बात बात सूर्य स्तपति मद भयाद बरसती इंद्रो दहती मग्नि हीर मृत्यु चरत मद भयात देखो मद भयाद बात बातो वायु जो चलते हैं वो मेरा भय से सूर्य ताप दे रहा है जगत को ये भी मेरा डर से इंद्र जो बारिश दे रहा है ये भी मेरा डर से उग्नि जो ताप दे रहे हैं सब मेरा डर से और मृत्युश्चर से मत भयात मृत्यु भी हर आदमी का पीछे पीछे चल रहा है आपका पीछे पीछे सब चीजें चल रहा है किससे भले मेरा डर के मारे मृत्युश्चरत मत भयात मृत्यु चरत मत भयात हमारा डर के कारण मृत्यु आपका पीछे पीछे दौड़ रहा है सब कोई को मृत्यु हरत कालम तुम्हारा जितना काल है समय है सबको काट के फेंक दे दे एक एक-एक दिन एक एक दिन चले जा रहे हैं एक एक दिन आपका जिंदगी से जा रहे हैं तो जैसे बसंत काल में क्या होता है पत्ता पेड़ से ऐसे नीचे ऐसा हवा में उड़कर निकल जाता है एक एक करके सुबह हुआ शाम हुआ तो आप ये चिंतन करना जरूर दिन भर तो भक्ति होगा ये चिंतन करना आज सुबह से लेकर रात हो गया कल नया दिन आए तो एक दिन तो हमारा क्या हुआ ये जैसे बसंत का पत्ता ऐसा ही हवा में हवा का झोंका आया तो नीचे गिर जाता है हमारा दिन गया और हमारा मौत एक दिन आगे चला गया एक दिन एडवांस हो गया मौत का तिथि ऐसा जो जिंदगी का जो स्थिति है इसको लेके क्या मजाक कर रहे हो आप हमको तो पता नहीं चलता कोई भी एक आदमी जिसका अनुभव थोड़ा शरणागति है वो बैठ जाए एका एक आदमी उसको कथा सुनाए उसका मंगल होगा होगा होगा तीन सत्व बोल के हम बताते क्योंकि हम मजाक नहीं करते लेकिन मंगल चाहे तब ना होगा मंगल नहीं चाहे तो उसका मंगल कैसे होगा हो ही नहीं सकता तो ऐसा करके जो शंखो योग है शंखो योग में विशेष हम थोड़ा वो स्केलेटन डिस्कशन कर देते छों के क्योंकि लंबा चौड़ा चौ डिस्काशन तो समझ में नहीं आएगा आपका शांखोजोग में विशेष है प्रकृति और पुरुष इसके संयोग के द्वारा इस दुनिया में जितना सारे तत्व तो बसे हुए हैं सारे प्रकृति और पुरुष के द्वारा ही है जैसे हम बताए थे गीता में भगवान बताएं क्या माया मयाधक्षे प्रकृति सुयत चराचरम प्रकृति क्या करें प्रकृति का अपना कुछ करने का नहीं है चैतन्य श्रद्धा में चैतन्य हम आपको बताया पूरा शास्त्रों का अपमान है उसमें क्या होता है भगवान महाविष्णु बोलते हैं मायाधक्षेन न प्रकृति श्वेत चरा जब मैं मेरा प्रिंसिपल सिप जैसे कॉलेज में प्रिंसिपल होता है कोई इंस्टीट्यूट में प्रिंसिपल होता है ना भगवान बोलते हैं मायाधक्षेन न अध्यक्ष कौन है प्रिंसिपल तो है अध्यक्ष का अंग्रेजी क्या है प्रिंसिपल है तो भगवान ने बोले माया मायाध्यक्ष प्रकृति श्वेत चाराचरण ये प्रकृति में जितना सारे सब देख रहे हों सारे क्या कैसे आए मैंने मेरा अध्यक्षता के द्वारा इस जगत में सारे हो रहे हैं और भगवान पहले किया करता सृष्टि का पहले किया भगवान दृष्टि देते हैं माया का ऊपर इसके द्वारा जितना सारे बद्ध जीव कल्प में था वो सारे अनंत असंख्य जीव सब प्रकृति का गर्भ में चला गया उसके द्वारा क्या होता है वो कभी धा होके पैदा होता है कोई घोड़ा कोई बाघ कोई सिंह कोई सांप कोई कछुआ है कोई आदमी बन के पैदा होता है वो आदमी में भी कितना किस्म का आदमी है चैतन्य चौध में है बितना सारे इतना सारे सुंदर विचार है चैतन्यु कितना आदमी है पृथ्वी में लेकिन आप गुन, गुनने जा गिनने जाओ कृष्ण भजन कितना आदमी करता है शंखा में नहीं आएगा पॉइंट जीरो जीरो जीरो समथिंग भी नहीं आएगा इतना कम आदमी कृष्ण भजन करते को तो तुम पता नहीं है कृष्ण भजन कौन है कैसे करे उसमें सुविधा क्या होगा आजकल विदेशी लोग भी आना शुरू कर दिया और महाराज हम हैरान हो जाते हैं इन लोगों का सिंसियरिटी देखकर हम बोले महाराज हमारा देश में कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसका इतना सिंसियरिटी मारो पीटो धक्का लग निकाल दो फिर बोले आपका पीछे रहे क्या करोगे इतना सेंसियरिटी है जो बोले वही मानेंगे कभी भी बहस नहीं करेगा क्यों बोला आप ऐसा नहीं हमारा देश में क्यों पैदा नहीं हो रहा है बोलो क्यों नहीं हो रहा है दोष हम हमारा दोष है हम कथा नहीं बोल रहे हैं हरी कथा बोलो ऐसा कथा बोलो आज नहीं तो काल आदमियों का अंदर में असर पड़ेगा नहीं तो होगा नहीं कथा कीर्तन चलाओ सारे खाना पीना भंडारा है तो है वो तो चलेगा ही लेकिन कथा ज्यादा बोलो दिन भर कथा कीर्तन करो और असंख्य युग में क्या होता है हम कल उस दिन बताया था महत्त्व तो उद्भूत हुआ महातत्व विकार होकर गुणों का विभाग हो रहा है इसके द्वारा जो हमने बताया था ये प्रधान और प्रकृति प्रधान क्या है प्रधान है वस्तु तत्व जिसको औद्वैत तो गोसाई बताते हो ना द्वैत तो गोसाई किसको बताते महाविष्णु महाविष्णु जगत कर्ता करता मया जृजती अदहावतार एव अयम अद्वैताचार्य तो ईश्वर बोलते हो ना ये अद्वैत तो गोसाई जो है सदाशिव जो हैं ये महाविष्णु का साथ अभेद है महाविष्णु एक स्वरूप में ऐसा करते तो प्रकृति का जो गर्भ है इसका अंदर तो ठाकुर जी ने अपना जीवात्मा को डाल दिया अब कैसे क्या होगा वस्तु मैटर कहां से आएगा इसको बोलता है प्रकृति और प्रधान प्रधान मतलब वस्तु तत्व तो। ये जो मैटर आया है मैटर समझ में आ रहा है जीवात्मा तो है ही है सूक्ष्म शरीर लेकिन आपका शरीर कहां से आया शरीर तो मैटर है ये सब दिखने वाले सारे चीज कहां से आया ये भी तो चाहिए आत्मा तो शरीर का अंदर घुसा तब हम आपको बताते हैं आप चटाजी साहब आप बेनाजी साहेब आप मुखारजी साहब तब तो बताते अगर शरीर को आश्रय नहीं करते किसको हम बैनाजी साहब बोलते कठिया साहब किसको बोलते थोड़ी बोलेंगे क्या शरीर के अंदर में आत्मा घुसा इसका सा रिलेशन हुआ और समाज में आपका एक पोजीशन है तो आपको परिचय हमको मिला अगर शरीर नहीं रहते सूक्ष्म शरीर तो क्या परिचय आपका तो हमारा सा संबंध कैसे होगा तो ये प्रकृति जो है प्रकृति नहीं होने से मैया का कोक से बच्चा जन्म लेती है ऐसा प्रकृति नहीं होने से तो कहां से आएगा आएगा लेकिन प्रधान कहाँ से आया प्रधान माना है मैटर शरीर बनाने के लिए जितना सारे वस्तु चाहिए वो कहाँ से आ रहा है तब तो जगत से ही तो आ रहा है मैया जो भोजन करती है अन्नों रोटी चावल है सब खाती है ना दूध सब खाती है तो उसके द्वारा ही अंदर के गर्भ में जो बच्चा है उसका नर्सीमेंट होता तब उसका देखोगे इधर है कि कैसे कैसे शरीर बनता है फिर 10 मास 10 दिन के बाद कैसे बच्चा का आविर्भाव होता है नहीं तो नहीं होगा तो ये जो फॉर्मेशन है तो इसमें हमने बताया था सतो रजो तमोगुण का गुण खोभित तो होगा जब बैलेंस अवस्था में रहता है तो उस टाइम में कोई सृष्टि नहीं रहता बैलेंस औखोबी तो अवस्था भी तो एजिटेटेड कंडीशन इसमें प्रकृति का शास्त्रों का विचार से सम्मा अवस्था, प्रकृति का साम्य अवस्था ये प्रकृति का जब साम्य अवस्था है इसमें कुछ उत्पन्न नहीं होगा तो जब प्रकृति एजिटेटेड होता है महत्वत्व से प्रकृति एजुकेटेड हुआ ए उसी टाइम में सत्गुण से हमने सब बता दिया पहले दो दिन तीन दिन पहले आधिकारिक देवता सब होना शुरू कर दिया और इसके बाद मन एवं आधिकारिक देवता सत्य से रजगुणों से हमने बताया इंद्रिया सब पैदा हुआ है इंडिया का आधिकारिक सब है सब और तम आर जो आपका जो तमोगुण है उससे पंचोतन मात्र आविर्भाव और धीरे धीरे ये सब मिलकर हमने क्या बताया था पंचो कर्मेंद्रियो पंचो, पंचो भूत पंचोभूत पंचोतम बीस हो गया उसके बाद करते ही जोड़ो प्रकृति है ये जो सामने है माया है आ, आ पहले ये बताओ ये आपका जो मन बुद्धि चित्त तो अहंकार ये सब है ये सब करते करते जोड़ते चलो तो ये संख्या हुआ कितना संख्या हुआ किसी ने पच्चीस शंखा मानते किसी ने सात आस काल कर्मो गुण ये सब को जोड़ लेते हैं धीरे धीरे किसी ने अट्ठासी तत्वों को मानते हैं समझा है मेरा बात किसी ने चौबीस तत्व को मानते हैं किसी ने पच्चीस किसी ने छब्बीस किसी ने अट्ठाइस ये सब करके ये जो जो तत्व हैं ये सब गुनते चलो और तमाम ये जो तत्व हैं ये सारे तत्व जो हैं ये सारे तत्व मिलकर दुनिया का जो गठन है कंस्ट्रक्शन हुआ सारे तत्व एक साथ हार्मोनाइज किया जो बात को आप उस दिन बताया नहीं जो सारे सृष्टि का सब कुछ हुआ फिर भी सृष्टि आगे नहीं बढ़ रहा है देवता लोग सब प्रार्थना कर रहे हैं तो अब ठाकुर जी बोले क्या बात हुआ हमने तो सब दे दिया क्यों नहीं हो रहा है बोले महाराज वी कैन वी कैन नॉट हारमोनाइज आवर सेल्फ एक का साथ दूसरे का हारमोनी हार्मोनाइज मिलन ना हो रिधि ताल ना हो तो सृष्टि नहीं हो रहा है ये हार्मोनाइज करना गुरु वैष्णव का काम है भगवान का काम है हार्मोनाइज नहीं कर सके तो सारे मठ मंदिर बिखर जाएगा प्रेम का द्वारा पकड़ के रखते हैं धीरे धीरे ये करके धीरे धीरे प्रकृति और पुरुष इसके द्वारा जगत का उत्पत्ति होता है आज जो पुरुष जो है इसका व्याख्या हमने बताया था जो पुरुष बोल के जो आप पुरुष शरीर धारण किए वो माताजी स्त्री शरीर धारण किए ऐसा बात नहीं है ये तो प्रकृति का दिया हुआ स्त्री शरीर है दो दिन के लिए तो नेक्स्ट जन्म में ये अगर पुरुष भी हो जाए तुम तो स्त्री हो जाओ ये विचार नहीं है ये शरीर को ध्यान मत देना ये शरीर को ध्यान दो तो आज क्या ये चर्चा बेकार हो जाए ये तो इसका दो दिन के लिए दिया हुआ स्त्री शरीर छूट जाएगा पुरुष शरीर भी हो सकता है आपका पुरुष शरीर छूट जाएगा तो, तो ये पुरुष और प्रकृति जो है ये पुरुष ऐसा पुरुष नहीं है पुरुष मतलब शरीर का अंदर जो आत्मा घुस जाते हैं पूर्व पूर मतलब देहो नवद्वार रहते नव नव गेट वाला जो शरीर है पूर है मंदिर है इसको अंदर में परमात्मा घुस जाते हैं आपका जीवात्मा भी रहते परमात्मा नहीं है तो जीवात्मा का कोई तो तो काम ही नहीं है एक साथ रहते दो तो जीवात्मा घुस जाते हैं पूरे देहे बसती पुरुष पूरे मन शरीर में बसते हैं तो पुरुषा तो जितना सारे शरीरधारी जीव है तो क्या है एक पुरुष ही तो है जीवात्मा एक शरीर कुत्ता जो कुत्ता बना सुअर जो सुअर बना वो तो अपना कर्म फल के द्वारा बना है कि ये जन्म में और ज्यादा टट्टी खा ले खा के अपना वासना को पूर्ति करे अगला जन्म में टट्टी खाना नहीं पड़े एक दफे इंद्र जी महाराज को अपराध के कारण ये साप मिला था शुक्र जो मिला था तो ब्रह्मा जी आकर उसको उसको बताने लगे ये सुनो चलो अब स्वर्ग में चलो वो कैसा जाएगा महाराज बोले नहीं जानते भूल गया क्या आप स्वर्ग जो इंद हो अभिशाप मिला तो शुक्र जो मिला आपको स्वर्ग में जाना पड़ेगा हो गया पूरा काम छुट्टी बोले नहीं हम स्वर्ग में जाएंगे और स्वर्ग अच्छा स्वर्ग में क्या टट्टी फट्टी मिलता है अच्छा अरे स्वर्ग में टट्टी मिले स्वर्ग में जो चीज मिला अमृत है आप जानते नहीं हो अमृत है वहां ऐसा ही बात है सारे जीव सब भूल के सब उसका धंधा पानी सब खत्म हो गया ठाकुर जी का सब जो धंधा पानी है ठाकुर जी का सब सेवा करो प्रेम के रिलेशन सारे खत्म हो गया माया देवी का ऐसा असर है और वो सोच के बैठे कि हम अमुख प्रभु है हम, हम उमुख है ऐसा करके अपना अपना परिचय देते हैं हम सेक्रेटरी है हम, हम प्रधान है ये है वो है ये तो बेकार का परिचय है।, है तो सही ठाकुर जी का सेवा में लगे तो ये परिचय भी काम का है लेकिन ये परिचय से ज्यादा अच्छा परिचय है ठाकुर जी का दास है उनका पास जेनार तो यह पुरुष है और प्रकृति प्रकृति नहीं होते तो कहां से इस सुखर पैदा होता देखने में लगता है कि ये माताजी वो बच्चा को पैदा किए हैं लेकिन सच्चा बात बोलो तो ये माताजी बच्चा को पैदा नहीं किए पैदा किए माताजी जी नहीं किए प्रकृति और पुरुष के द्वारा संजोग में यह उत्पन्न हुआ है इसका क्या कहना है इसका कोई अपना कोई बहादुरी है क्यों माताजी जी कोई कोई टेक्नोलॉजी है जो करे अपने आप होता है अपने आप अंदर में सारे प्रकृति के जैसे निमाई ने बताया हमारा संदेश जो है ये तो मिट्टी का विकार है ये जो मैया खा रही है वो धीरे धीरे अंदर में शरीर का अंदर में बच्चा का गठन हो रहा है तो इसमें मैया का कुछ बहादुरी है कि अपना कोई पावर है क्या अपने आप हो रहा है तो आप ये बोलते हैं ये मैया हमारा मैया लेकिन मैया तो है वो मैया प्रकृति मैया जाभूते शक्ति संगस्थिता नमस्त सही नमस्त सही नमस्त सही नमो नम कम दे जसो देतरम थे मैया कव जागे मैया ये दे ये दे, ये दे दे महाराज नंगापन् किसी भी जिंदगी में समाप्त नहीं होने वाला तुम्हारा तुम्हारा नंगापन कभी भी समाप्त नहीं होगा हाँ गुरु वैष्णव बोलते हैं महाराज क्या लेोगे हमारा कॉपिन तक भी ले ले जाओ ले जाओ ले जाओ क्या लेना है क्या लेके हमसे सुखी बनोगे ले जाओ तुम तो। हमको झगड़ा नहीं चाहिए सब ले जाओ <laughs> ये वैष्णव का ख्याल है क्योंकि उसको जो संपत्ति मिला है आनंद मिला है वो संपत्ति आपको नहीं मिला वो मिलता तो आप इसी वक्त सब छोड़ के आ जाते शिवाजी महाराज जी को उसका गुरु रामदास ने बोले अभी सिंहासन से उतर के चल मेरा साथ बोला अच्छा गुरुजी चलो जब बताए गुरुजी बोला अभी उतारा और अच्छा, चल मेरा साथ हो गया तेरा सिंहासन बोले चलो अब कसा चले चला गया लेकिन ऐसा हिम्मत किसी का अंदर है नहीं क्यों बंधा हुआ जीव है हम तो शास्त्रों का लेक्चर देने नहीं बैठे हमारा पहला काम है ये कथा के द्वारा बंधन को छूटा हो पाए बंधन रहे तो किस काम का भागवत सुनने के बाद बंधन नहीं रहता हम चले अगर कोई सुना नहीं है ऐसे बैठे हैं तो हम चले जाएगा अपना अपना विषय का काम करें ऐसा करके ये जो प्रकृति पुरुष के द्वारा ये जगत का निर्माण निर्माण बड़ा अद्भुत है इसके बाद धीरे धीरे बताएंगे काल चर्चा करके चौथा स्कंद में हम प्रवेश करेंगे माताजी को भगवान का स्वरूप का ध्यान करने के लिए भी बताएं धीरे धीरे कैसे कैसे माँ भगवान का रूप को ध्यान करोगे करोगी ये सब विचार बताया और फिर आगे चलकर मैया का कोख में कैसे संतान पैदा होता है इसका क्या हालत है पूर्व कर्म क्या किया था और गर्भों में स्तुति करता है कोई विशेष विशेष सौभाग्यवान जीवात्मा बोलते ठाकुर जी हमको क्षमा कर दो हमको निकालने दो फिर हमारा जठर में इतना कष्ट हो रहा है फिर जब निकाल आता है माया देवी घेर लेता बोले है बोले भगवान कौन है भगवान कौन है गुरु वैष्णव कौन है है य बेकार की बात है समय खराब कर रहे हैं बांछा कल्पतर से बात सिंधु पतिता नापरे भ्यो वैष्णव नमो नम यसो, जन्म नीदे यशोचन्म कर्म गुण दोष दोषे वा तथापि लोकपाय संभवायज स मान्यलुकाल मृति तान्यनुकाल मृति